ज्य गोविंद देव गिरिजी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करूंगा इस पावन अवसर पर हम सब गो भक्तों को संस्कार के दर्शकों को आशीर्वचन प्रदान कराएं परम पूज्य गोविंद देवगिरिजी महाराज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 पूर्ण ब्रह्म प्रपन्न पूर्णब्रह्मपरानंदम ईशमावल प्रपन्नपारीतायत्रण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदु नम मधुरी रसकलोलां शिवशक्तणी अमृता वंदे ज्ञाने यस्य यमयी वाणी येमयी तनु यस्य ब्रह्म मयी दृष्टि स गुरु पा सदा श्री नंदगांव के रूप में विख्यात इस मनोरमा तीर्थ से आने के पश्चात जाने का मन होता ही नहीं कलम लोग सुन रहे थे कि यहां पर आने तक तो लगता है कि कहां पर जा रहे हैं लेकिन आकर के पहुंचने के पश्चात और थोड़ी सी यहां के बयारों की अनुभूति प्राप्त करने के पश्चात जाने को मन करता नहीं लेकिन हम लोग कर्तव्य से बंधे हुए लोग हैं और इसलिए इसी प्रकार के अन्य आयाम जो हमारे धर्म के हैं उनकी और भी यदाकदा समयानुसार उसकी प्राथमिकता का विचार करते हुए जाना आवश्यक हो जाता है और इसीलिए इच्छा न होने पर भी मैं यहीं से सीधा प्रस्थान करने वाला हूं, प्रस्थान करने वाला हूं पुनः आने के लिए <ग़ी> आप सभी को भी जब यहां से आप प्रस्थान करेंगे तब यही संकल्प करके जाना चाहिए कि हे मां जा तो रहे लेकिन आपकी गोदी में वापस बुलाना और आपकी सेवा हमसे खूब खूब करा लेना गंगा मैया की गोदी गौ माता की गोदी भगवती गीता माता की गोदी और ये सारी हमारी भारत माता की गोदी है हम धन्य हैं कि हम भारत में जन्मे हम धन्य हैं कि हम हिंदू के रूप में जन्मे हम धन्य हैं कि हम ऐसे घरों में जन्मे जहां पर गोसेवा का संस्कार है और हम धन्य इसलिए भी हैं कि हम लोगों को ऐसे संतों का आश्रय मिला जिन्होंने अपना जीवन गो माता के लिए प्रदान किया हुआ जीवन है यह धन्यता की परिसीमा है इस धन्यता की अनुभूति अपने अंतकरण में हम लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए क्योंकि जब यह अनुभूति होगी तभी तो परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञता का ज्ञापन कर सकेंगे कि प्रभो आपने संसार में भेजा लेकिन आपको हमें संतों का बना करके भेजा और गोमाता की सेवा के लिए भेजा यदि गोमाता की सेवा होती रही और संतों का आश्रय रहा और भगवान का मंगलमय नाम मुख में रहा तो वैकुंठ में भी इससे अधिक क्या मिलने वाला है? हैरिना जनता मुक्ति न मागे मागे जन्म जनम अवतार रे नित सेवा नित कीर्तन ओछव नीरखवा नंद रे हम तो हम सभी लोग उस मार्ग के अनुयाई हैं जहां पर मुक्ति की आकांक्षा नहीं रखी जाती है भगवत सेवा की आकांक्षा रखी जाती है जब भक्ति की ट्रेन में बैठकर के चलते हैं तो मुक्ति नाम का स्टेशन पीछे कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है यह भक्ति का गौरव है और उस भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति यदि कहीं पर होती है तो जहां वृंदावन जैसा जहा गोलोक जैसा जहाँ गोकुल जैसा वातावरण बन जाता है ऐसा कोई भी तीर्थ और इस प्रकार के एक तीर्थ को यहां पर साकार किया गया जिसका नाम नंदगांव रखा गया यह वास्तव में नंदगांव है। और कल रात्रि से मैं एक ही बात का विचार कर रहा हूं कि वास्तव में कुछ वर्षों में हम लोगों को इस स्थान में एक विश्व का पहला गो विश्वविद्यालय देखने का संकल्प करना चाहिए गो माता के संपूर्ण अध्ययन के लिए और सेवा के समस्त प्रकारों के ज्ञान के लिए एक विश्वविद्यालय की ही वास्तव में आवश्यकता है यदि अन्य विद्याओं के विद्यालय हो सकते हैं यदि कृषि विश्वविद्यालय भी हो सकता है तो क्यों नहीं गो विज्ञान विद्यालय विश्वविद्यालय यहाँ पर निर्माण हो गो माता की सेवा हमारे धर्म में इतनी इतनी प्रमुख सेवा के रूप में कही गई मुझे याद आते हैं भगवान श्री राम जो मूर्तिमान धर्म के रूप में उनके गुरुजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए रामो विग्रहवान धर्म यह भगवान वशिष्ठ महर्षि का वाक्य है और वे स्वयं श्री भगवान जब 16 वर्ष की अवस्था में उनसे पूछा गया जब प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का वैसे त्राटिका के उद्धार का प्रसंग तो सब में आता ही है लेकिन वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता उसमें यह है कि स्वयं मष विश्वामित्र ने पूछा श्री राम वो त्राटिका सामने से आ रही है लेकिन वो स्त्री है तुम मारोगे भगवान श्री राम ने तुरंत हाथ उठा करके कहा गुरुदेव मुझे इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है मैं तो गोमाता का वध करने वाला वेदपाठी ब्राह्मणों को छलने वाला और समाज को लूटने वाला कोई भी हो उसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इनकी सेवा के लिए ही आया हूं भगवान के वाक्य गो ब्राह्मण हितार्थ आय देश हितायच गो ब्राह्मण हितार्थाय देश सच हितायच कोई भी हो मुझे उनकी सेवा करनी है और जब यह सेवा करने का क्रम भगवान ने बतलाया तो उसमें पहला नाम गो माता का लिया है गो ब्राह्मण हितार्थाय यह चितायच। यदि इसी क्रम से हम लोग अपने जीवन में एक प्राथमिकता का वर्ण कर लेंगे सबसे पहले गो सेवा उसके पश्चात वेद सेवा और उसके पश्चात पूरे समाज की सेवा यही यदि हमारे जीवन की प्राथमिकता का क्रम बन गया सेवा में तो अपने आप ही हमारे द्वारा भगवत सेवा भी होगी अपने जीवन का सार्थक भी होगा क्यों मैं कहता हूं मैं कि गो माता को पहला स्थान दिया जाए में समाज की रक्षा के लिए गो माता है ऐसा लोगों को लगता होगा कल कोई बोल रहा था बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे कोई कि गो माता की रक्षा हम क्या करेंगे हम लोग गो माता की सेवा के रूप में अपनी रक्षा करवा रहे हैं यदि समाज को बचाना है संस्कृति को बचाना है यदि सुख को प्राप्त करना है और दीर्घकाल तक एक सुंदर समाज इस अवनी के ऊपर विराजमान रहे और सारे संसार को सुखी करने के लिए अपने पौरुष का उपयोग करता रहे ऐसा समाज निर्माण करना हो तो पहले गौ सेवा की आवश्यकता है पहले गौ सेवा की आवश्यकता है क्यों मुझे याद आते हैं राजर्षि भीष्म जब वे सरसैया पर शयन कर रहे हैं और जिनका वर्णन कल बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर पूज मनुपीठाधीश्वर महाराज जी ने किया और उन्होंने बताया कि श्रोताओं में भी उत्तम श्रोता कौन पृछक भी उत्तम होना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर सर्वोत्तम पृछक है उन्होंने प्रश्न पूछा अनेक प्रश्न पूछे है वास्तव में शांति और अनुशासन पर्व ये हमारे धर्म के ज्ञानकोश है और उसमें जो अनेक प्रश्नों का ऊहा आया उसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा कि दादाजी मुझे आप ये बताइए समाज की रक्षा कैसे होगी समाज की रक्षा कैसे होगी तो पितामह भीष्म ने उत्तर दिया बेटा समाज की रक्षा की चिंता तुम छोड़ दो तुम गोमाता की रक्षा करो समाज की रक्षा अपने आप हो जाएगी त्रातव्या प्रथमम गावा प्रथम गावासता द्विजान तुम पहले गो माता की रक्षा करो गो माता की रक्षा से अपने आप परिवार संभल जाता है व्यक्ति संभल जाता है समाज सम्भल जाता है राष्ट्र भी संभल जाता है और वह राष्ट्र सबको सुखी करने के लिए अपने पुरुषार्थ का उपयोग करता है क्योंकि गो माता की सेवा से उसके संस्कार पाकर के जो राष्ट्र बलवान बनेगा उस राष्ट्र की शक्ति का दुरुपयोग कभी लोगों के शोषण के लिए हनन के लिए नहीं हो सकता क्योंकि गो माता हमें न केवल शक्ति देती है न केवल बुद्धि प्रदान करती है वो उसके साथ साथ सात्विकता हमारे भीतर भर देती है और उस सात्विकता के कारण अपने आप ही एक भाव अंतकरण में जगता है कि जो मेरे लिए प्रतिकूल है ऐसा आचरण मैं दूसरों के लिए कभी नहीं करूँ आत्मन परेशान न समाचरित श्रता धर्म सर्वस्वम सारे धर्म का सर्वस्व सार क्या है यही है कि जो बात मेरे लिए मुझे प्रतिकूल लगती है मैं औरों के लिए करूं नहीं कोई झूठ मुझसे बोले अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं भी झूठ नहीं बोलूं कोई मुझे धोखा दे अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं भी किसी को धोखा नहीं दू आत्मन प्रतिकूल लेकिन परेशान न समाचरे परेशान न यह तभी हमारी बुद्धि में जगेगा जब हमारे भीतर सात्विकता का उदय रहेगा सात्विकता उदित होगी तो हम अन्य लोगों का किसी प्रकार का हनन या शोषण करना नहीं चाहेंगे और इसलिए गोमाता की सेवा के माध्यम से प्राप्त होने वाली बुद्धि गोमाता की सेवा से प्राप्त होने वाली समृद्धि और गोमाता की सेवा से प्राप्त होने वाली शक्ति यह लोगों के अपकार के लिए नहीं लोगों को लूटने के लिए नहीं किंतु लोगों की सेवा के लिए अर्पित होती रहती है और इसीलिए तो वो समाज सुखी होता जाता है जहाँ पर गो की सेवा अधिक से अधिक होती है और इसीलिए हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने हमारे प्राचीन ऋषियों ने हम लोगों को गो माता की सेवा का संस्कार दे करके वह विश्व का केंद्र हम लोगों को आराधना के लिए सौंप दिया जिस एक केंद्र की सेवा करने से अपने आप ही व्यक्ति की उन्नति होगी समृष्टि की उन्नति होगी सृष्टि का विकास होगा और परमृष्टि के साथ अपना नाता अपने आप अटूट बंधा रहेगा एक गो माता की सेवा का साध्य हम सामने रख करके चले तो अपने आप एक साधे सब सधे सब कुछ अपने आप सज जाता है अरे हम लोग भगवान गोपाल कृष्ण के उपासक है ना भगवान गोपाल कृष्ण की आराधना हम लोग करते रहते हैं हम लोग जब गोपाल कृष्ण के आराधक हैं तो अपने आराध्य की आराध्या जो भगवती गो माता है जिसकी सेवा करने में भगवान ने स्वयं अपने जीवन को लगाया और नंगे पगों जिनके पीछे चल करके भगवान उनकी सेवा में नित्य निरंतर लगे रहे और यही कहते रहे कि मैं तो ऐसा चाहता हूं कि मेरे आगे गौवे हो मेरे पीछे गौवे हो मेरे अगल बगल में गौे हो मेरे मन में भी गाय बसी रहे गावों में अग्रत संतु गावों में संतु पृष्ठतः गावों में रे संतु गवाम मध्य वसाम्य हम जब भगवान ये कहते हैं कि गोमाता के भीतर मैं निवास करता हूँ तो जब जब भी आप गोमाता माता की सेवा करते हैं ध्यान रखना वह सेवा साक्षात कृष्ण की सेवा है साक्षात कृष्ण की सेवा वो सेवा है हम लोग जब किसी भी आराध्य की आराधना करते हैं तो उसके आ, उसकी आराधना सब परिवार करते हैं उसके सारे पार्श्वों के सहित उनकी आराधना की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाला भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करेगा यह तो आवश्यक ही है और वहां पर वह पूजन करते समय सब कुछ भूल करके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई इस प्रकार का भाव मेरा बाई की तरह अपने अंतकरण में जगाएगा यह तो अभी सिद्ध है यह तो होना ही चाहिए लेकिन उस आराधना से जब उठ करके बाहर देखेगा तो उसको दीखनी चाहिए गो माता उसको दीखनी चाहिए भगवत गीता उसको दीखनी चाहिए भारत माता उसको दीखनी चाहिए गंगा माता उसको दीखना चाहिए ये सारा समाज उसकी सेवा के लिए मैं अर्पित हो जाऊं लगा रहूं ऐसा उसको लगना चाहिए इस पूरे समाज की सेवा करने के लिए भी जिस विधा की सेवा आज करना आवश्यक है उसमें सर्वाधिक आवश्यक सेवा गौ माता की है गौ माता की है और केवल गौ माता की है यह भाव हमारे अंतकरण में जगने की आवश्यकता है क्योंकि देखो बात ऐसी होती है धर्म के जिस अंग की हानि होती है उस अंग की और उस समय अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है हमारे सारे आचार्य मुझे बड़ा अच्छा लगा इस व्यासपीठ के ऊपर जब मैं आकर के देखता हूं तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से लेकर के सारे आचार्यों के सुंदर चित्र यहाँ पर है हमारा धर्म ही समन्वय है हम सबको लेकर के ही चलने वाले हैं हमारे ये सारे आचार्य हम अपने अपने समय में धर्म का प्रतिपादन करते रहे कभी कभी ना लोग उनके प्रतिपादन में जो भेद है उसको अधिक महत्व देते हैं क्या इन आचार्यों को पता नहीं था हम लोगों में हम लोगों में इतनी बुद्धि है कि आचार्यों के उपदेशों में जो भेद है उसको हम खोज लेते हैं तो इन आचार्यों को पता नहीं था क्या कि हम जो प्रतिपादन कर रहे हैं ये पूर्ववर्ती आचार्य से कुछ भिन्न है लेकिन फिर भी उनको पता होने पर भी उन्होंने उस प्रकार का प्रतिपादन इसलिए किया नहीं थे भ्रांता सर्वज्ञवा ये भ्रांत नहीं थे ये सारे के सारे विद्वान है यह सारे के सारे दर्शन स्वरूप है लेकिन फिर भी इनके प्रतिपादन में भिन्नता केवल इसलिए आ जाती है कि उस उस समय समाज की जो अधिक बड़ी आवश्यकता है वह उस समय की जो प्राथमिकता है उस समय की जो प्रायोरिटी है, उस है उसको देख करके उन्हें उस प्रकार का उपदेश समाज की धारणा के लिए करना होता है और इसीलिए ये सारे आचार्य हमारे लिए पूज्य है हम सब आचार्यों के अनुयाई हैं क्योंकि सारे आचार्य भगवान वेद जी के अनुयाई हैं और भगवान वेद जी भगवान श्री कृष्ण के अनुयाई हैं और इसलिए हम सब मिलकर के भगवान गोपाल कृष्ण के ही अनुयाई हैं तो इस प्रकार से इन आचार्यों ने जब सारे धर्म के तत्वों को जान करके भी उपदेश करते समय किसी विशेष अंश के ऊपर उस, उस समय अधिक जोर दिया वही तो बात आज भी हम लोगों को करनी चाहिए संपूर्ण धर्म की रक्षा के लिए आज हम लोगों को अपना अधिक ध्यान गो सेवा में केंद्रित इसलिए करना चाहिए कि सर्वाधिक उपेक्षा आज उसी की हो रही है सर्वाधिक हनन आज उसी का हो रहा है लांछन इस सरकार को और सारी सरकारों को जिन्होंने इस देश में यांत्रिक कत्लखानों को खोलने के लिए अनुमति आदि नहीं केवल अनुमति दी बल्कि सब्सिडी दी अरे सब्सिडी मिलनी चाहिए गो शालाओं को सब्सिडी मिलनी चाहिए गो पालकों को सब्सिडी मिलनी चाहिए उन लोगों को जो गो सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं यांत्रिक यात्रिक कतल को सब्सिडी देना यह सरकार की सबसे बड़ी मूर्खता है और कोई भी सरकार ऐसा यदि आगे चलने देगी तो ध्यान रखना हम लोग उनके साथ कतई रह नहीं सकते हैं हम लोगों को हम लोग सरकार के बने हुए लोग नहीं हैं हम तो गोपाल कृष्ण के चरणों से बंधे हुए लोग हैं हम लोग तो गो माता के चरणों से बंधे हुए लोग हैं और इसलिए हम लोगों को अपने अपने अंतकरण में अपना भाव स्पष्ट रखना चाहिए अपना लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए अरे आने वाने वाली सरकारें अथवा सरकारी ही क्यों सारी की सारी संस्थाएं और हमारा जीवन भी यह साधन है साध्य नहीं है साध्य है भगवान की सेवा साध्य है भगवान की भक्ति और यदि भगवान की भक्ति साध्य है तो भगवान जिनकी आराधना करते रहे उस गोमाता की भक्ति तो हमारे लिए परम साध्य है गोमाता किस प्रकार उपयोगी है सारी दृष्टियों से किस प्रकार उपयोगी है या जब कोई बैठेगा तो उनको समझाने की क्षमता हम लोगों में है आज वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से इस प्रकार का प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय वंश की गौ माता ही सारे संसार की सर्वोत्तम गौ माता है आपको पता होना चाहिए आज भी ब्राजील में आज भी ब्राजील में वहां की संसद ने यह प्रस्ताव किया कि अपने यहाँ का गोवंश घटा घटा करके और भारत के गोवंश को यहाँ पर लाकर के बसाना चाहिए यहाँ पर संपूर्ण भारतीय गोवंश की ही गोवें होनी चाहिए क्योंकि भारतीय गोवंश की गौमाता के दूध में और उसके गोमूत्र गोवे में जो गुण हैं वो अन्य किसी में भी नहीं हैं और इसलिए आपको विश्वास होगा अथवा नहीं होगा लेकिन आप जानकारी लीजिए प्रमाण तो मैं भी आपको दे सकता हूं लेकिन यदि भारतीय गो माता को आज ले जाकर के ब्राजील में बेचने को कोई तैयार हो आप में से तो उसका मूल्य क्या है पता है ढाई करोड़ रुपया एक गौमाता का मूल्य वहां पर ढाई करोड़ रुपया ब्राजील में क्योंकि वे चाहते हैं कि वहां की नस्ल कम हो जाए और भारतीय गोमाता का यहां पर विकास हो जाए ये सारे प्रमाण अब विज्ञान सिद्ध है और के अस्तित्व से होता है। अरे हमारे ऋषियों ने हम लोगों को क्या क्या बतलाया सब बतलाने का समय भी नहीं लेकिन हमारे ऋषियों ने किसी भी मंदिर से कम नहीं माना है गो माता को अपने घर में बैठ करके यदि हम गायत्री मंत्र का एक माला जप करते हैं हमारे शास्त्रों में यह बात बार बार आई है अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का यदि आपने एक माला जप किया तो आपको जितना पुण्य प्राप्त होगा उससे दस गुना पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है यदि आपने वही एक माला जब गोशाला में बैठ करके किया गोष्ठे दस प्रोक्तम गोशाला में बैठ करके आप जो आराधना करेंगे अपने आप उसका पुण्य दस गुना हो गया वह साधन दस गुना अधिक प्रबल हो गया इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ गो माता के पुण्य कार्य अपने आप दस दस दस हो जाता है अब पुण्य कार्य हो जाता है, तो अपनी इस गो माता के भीतर जो चेतना भरी है उसका किस प्रकार का स्वरूप रहा होगा कैसे गोमाता के औरव में गो माता के सानिध्य में गो माता के गंध के सानिध्य में और हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है इसके कितने ही प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं मैंने स्वयं अपने कुछ साथी कार्यकर्ताओं को प्रयोग करते हुए देखा और उन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी कि यदि कोई गर्भवती स्त्री केवल गो दुग्ध का और गाय के दही का उपयोग करती हुई और सूर्य को अर्घ्य देती हुई अपने गर्भ का पोषण करती है तो उसे होने वाला पुत्र उसे होने वाली संतान अन्य संतानों से 50 गुना अधिक बुद्धिमान हो जाती है 50 गुना ये गो माता के दूध के सेवन का परिणाम है तो यह सारी बातें मैं लोगों की बात आपको क्यों बताऊं? मैं अपनी एक बात बता करके आपसे विदा हो जाऊंगा समय पूरा हो रहा है मेरा बीस वर्ष पहले की बात है बंधुओं बीस वर्ष पहले की बात है मेरी इस आंख में एक व्याधि हो गई बाई आंख में और सारे लोग चिंतात्र हो गए पुणे के हमारे सबसे उत्तम डॉक्टरों ने उसको जांचा भीतर से 36 से अधिक फोटोज उसके लिए गए और डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अब ये आंख शत प्रतिशत तो ठीक होना संभव है नहीं लेसर से ऑपरेशन करेंगे तो 80 ठीक होने की संभावना है जब बात यहाँ तक आ गई कि सौ प्रतिशत अब इसका ठीक होना संभव ही नहीं है तब तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन करने की बात आपकी ठीक है लेकिन इसकी जल्दी कितनी है डॉक्टर ने कहा क्यों मैंने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ यदि पंद्रह दिन आप मुझे देंगे तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है ना डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं पंद्रह दिन के बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं और पंद्रह दिन मैंने केवल गाय के घी के अलग अलग प्रयोग मेरी आंख के लिए मेरे देह के ऊपर किए और आपको बताऊं एक महीने के भीतर बिना किसी ऑपरेशन के 100 परसेंट मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई पूरी ठीक हो गई मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं और आज तक वो फिर से बिगड़ी नहीं गोमाता के घी में देशी गाय की हर वस्तु में इतना सामर्थ्य है उसका उपयोग हम करें हम अपने पूज्य गुरुदेव के साथ में रतलाम में थे और ऐसा हुआ मैं जब दर्शन के लिए गया तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा अरे सारे शरीर में खुजली खुजली हो गई है पता नहीं कुछ स्किन डिसीज हो गया है मैंने कहा महाराज मेरे पास गोमूत्र अर्क है मेरी इच्छा है कि आप रोज दो चम्मच उसको लीजिए और देखिए तीन दिन में महाराज का वह सारा चर्म रोग समाप्त हो गया गोमूत्र का अर्क लेने से भीतर से इस प्रकार की शुद्धिकरण करने का काम ये गो माता के पंचगव्य और पंचामृत से होता है और तो और शिव जी के कितने उपासक यहां पर हैं भगवान श्री कृष्ण के कितने उपासक यहां पर हैं हम सब लोग कृष्ण के और भगवान शिव के आराधक तो है ही अंतिम बात बतला करके रुक जाता हूं काशी विश्वेश्वर भगवान की जो पूजा होती है विश्वेश्वर भगवान की पूजा में आप लोगों को पता है कि हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा ही है सारा संसार वहाँ पर पहुँचता है और जैसा जैसा जल जिसको जिसको प्राप्त होता है बड़ी श्रद्धा के साथ लेकिन देहात की आने वाली हमारी महिलाएं माताएं बूढ़े सब जो भी उनको मिलता है भगवान पर चढ़ाते हैं काशी में आपको तो पता ही आपने देखा है विश्वेश्वरनाथ भगवान के ऊपर यह सब कुछ चढ़ते जाता है उसमें तो कुछ लोग इस प्रकार के अनाड़ी श्रद्धालु होते हैं कि वो वहीं के जल को उठाते हैं और फिर शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं अब यह श्रद्धा है भोले बाबा तो सब बातों का स्वीकार करते हैं श्रद्धा पूर्वक करने पर लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार इसमें बड़ी आपत्ति आ जाती है कि ये सभी का स्पर्श होकर के दिन भर पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं क्या क्या चढ़ता है तो भगवान शिव जी के इस विग्रह के ऊपर लोगों के द्वारा जो ये मालिन्या का प्रयोग किया गया उसका अपकर्षण कैसे होगा उसका परिहार क्या किया जाए काशी में विद्वत् गोष्ठी हुई सारे धर्माचार्य इकट्ठे हुए जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव कांची महाराज भी थे और अंतिम निर्णय क्या हुआ संपूर्ण विद्वत परिषद और सारे धर्माचार्यों ने मिलकर के निर्णय यह किया कि यदि इन सारे दोषों का अपनाय करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है रोज भगवान विश्वनाथ जी का गोमय और गोमूत्र से पंच से अभिषेक किया जाए पंचगव्य पूजा उनके रोज की जाए तीन बजे की तब से रोज प्रातः काल की तीन बजे की जो पूजा होती है वो गोबर गोमूत्र से पंचगव्य से होती है भगवान शिव को उस पूजा के पश्चात ही लोगों के दर्शन के लिए उनके द्वार को खोला जाता है एक बात और बतला देता हूं जयपुर के भगवान गोविंद देव प्रभु गोविंददेव प्रभु जन्माष्टमी के दिन उनका जो अभिषेक होता है आप देखेंगे उनके उस अभिषेक में पहला अभिषेक उनके लिए जो किया जाता है वह पंचगव्य का गोबर गोमूत्र का होता है क्योंकि भगवान को भी दृष्टिदोष होता है या दृष्टिदोष यदि उनको हो गया हो अथवा किसी सेवा में कोई भी अपराध किसी के द्वारा हो गया हो तो उसका कोई परिणाम भगवत विग्रह के ऊपर न रहे इसके पहले पूजा की जाती है गोवर गोमूत्र से और तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव की आराधना हम करते हैं भगवान कृष्ण की आराधना हम करते हैं और उनके विग्रहों के दोषों को दूर करने का सामर्थ्य जिस गोमाता गोमाता के गोबर और गोमूत्र में है उस गोमाता की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म नहीं है क्या बोलिए हम इस गोमाता को बचाएंगे हम अपने पूरी बाजी लगा करके बचाएंगे मित्रों इस गो की रक्षा के लिए और गो की सेवा के लिए जो अधिष्ठान यहाँ पर नंदगांव में और पतमेड़ा में कुछ महाराज सी ने खड़ा किया है और जिसका अपने अत्यंत श्रेष्ठ कौशल्य से हमारे अत्यंत प्रिय श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने सारे देश में विस्तार कर दिया है उस गोधाम पतमेड़ा और नंदगांव को अपनी स्वयं की तीर्थ भूमि मान करके पुनः पुनः प्रतिवर्ष आते रहिएगा आते रहिएगा आते रहिएगा जय श्री कृष्ण जय गो गुरु क्रांति के जनक और भ्रांति के बंजक होते हैं और हमारी भ्रांतियां और क्रांतिकारी का सूत्रपात माननीय गुरुदेव जी ने किया बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन अब कुछ घोषणाएं इक्कावन हजार रुपया श्री गोवाजी गमनाजी जी मालवाड़ा सा जोरदार तालियों से ऐसे मामाशाओं का मनोबल बढ़ाया जाए जगदीश सिंह जी श्रवण सिंह जी मंगल सिंह जी राजपुरोहित पुरोहितान आपकी तरफ से इकतीस हजार रुपए गोमाता की सेवा में दिए जा रहे हैं लखपत सिंह जी बद्री सिंह जी स्नोप्री भंवर सिंह जी राजपुरोहित इक्कीस हजार रुपए आपकी तरफ से सेवा में दिए जा रहे हैं वासुदेव जी जोधा जी राजपुरोहित गांव कौर तहसील सांचौर हाल अंकलेश्वर एक लाख एक हजार एक सौ आपकी तरफ से सेवा से में दिए जा रहे हैं गो की मूर्त कीरत बड़ी बिन पाखा उड़ जाए मूर्त तो मिट जावसी कीरत कठे नहीं जाए एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपया ट्रेडिंग कंपनी कोचिंग जिनके भागीदार भाई श्री लालाराम जी उदाराम जी लोहार दासपा और श्री चुनीलाल जी वीरज सिंह जी साकरणा आपकी तरफ से एक लाख ग्यारह हजार एक सौ गोसेवा में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका इक्कीस रुपये श्रीमती मोहनी देवी जी सुभाष परहमचारी जी की मैया सूरजगढ़ वहां से इक्कीस हजार रुपये गो सेवा में दे रही है धन्य है गो माता और धन्य है मोहिनी माता 13,200 श्री सेवा जी गुप्ता सूरजगढ़ की तरफ से दिए जा रहे हैं और 13,200 श्री शशिकांत जी जांगीर सूरजगढ़ की तरफ से गो सेवा में दिए जा रहे हैं 13,200 रुपए श्री राजकुमार जी शर्मा सूरत और इक्कीस हजार रुपये गुप्तदान सूरत और 13,200 हजार दो सौ रूपये श्री जानकी प्रसाद जी सूरत की ओर से गो सेवा की जा रही है उसके अलावा एक गाय गोद ली है नंदक वन गोशाला समिति जैसलमेर एक गाय श्री मनोहर सिंह जी जोधा अरविंद रोड कैशियर बीकानेर एक गाय श्री अज्योदीवी लोहिया और एक गाय श्री कस्तूरचंद राम जी रामचंद्र जी बीकानेर और डॉक्टर भवनलाल जी राजपुरोह नोखा ग्यारह हजार रूपये उसके साथ ही स्वर्गीय पूजा दीदी के स्मरण में प्रियंका आरती राहुल राजपुरोहित चाटेला तेरह हजार दो सौ रुपये गोसेवा में दिए जा रहे हैं यह निवेदन था मेरा साथियों अभी आप अपने घर के प्रधानमंत्री हो कल राष्ट्रपति हो जाओगे पावर ऑफ एटर्नी समाप्त हो जाएगा इसलिए यह सेवा का अवसर जो आपको मिला है आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे पहाड़ न बन सको तो राई तो बनो रुपया न बनो सो तो पाई तो बनो और राम न बन सको तो राम का भाई तो बनो ऐसा स्वर्णिम अवसर जो हमें यहां मिला है यह मैं निवेदन करूंगा और अब डे बाय डे आपकी खुशियां हो जाए डबल क्योंकि अंग्रेजी में गर्भ संहिता पर शक्षित प्रकाश डाला जाएगा डे बाई डे आपकी खुशियां हो जाए डबल आपकी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल भगवान करें आप सदा रहें स्मार्ट एंड फिट और हमारा ये प्रोग्राम जाए सुपर डुपर हिट सुपर डुपर हिट सुपर डुपर हिट कितना श्री ब्रज रतन जी डागा बियावन हजार रुपए हस्ते श्री जय जी बहुत बहुत आभार तेरा हजार रूपए भाई श्री छत्री सिद्ध सूरत बहुत बहुत आभार एक गोमाता गोद लिए है चंपा लाल जी शंकरलाल जी जैन बाड़ में सूरत बहुत बहुत आभार ग्यारह हजार रुपये श्री लक्ष्मण जी सोना जी डेडवा साहोत बहुत, बहुत आभार परम पूज्य ब्रज बिहारी शरण जी के चरणों में वंदन गर्ग संहिता का अंग्रेजी में संक्षिप्त प्रकाश डालें परम पूजिये ब्रज शरण बिहारी राज जी हो स्वभाव तो समस्त दोषम अशेष कल्याण गुण कर व्युहांगिं ब्रह्म परम वरिण्यम ध्याम कृष्ण कमले क्षण हरिं अंगे तो वा वृषभाद विराजमा सौभगा सखी सहस्रै परसेता सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदा श्रीमते सर्विद्या प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनिन्द्राय निर्य नमो नमः आनंदमानंदक प्रसन्न व निज भुक्त योगींद्रमड्यम भव्यम श्रीमद्गु निम नी सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीराधे गोपाली श्री राधे श्रीराधे गो श्री गोपाल श्री a श्री सुरभि गौ माता की श्री गोलोक विहार जी भगवान की श्री गर्ग संहिता की जय जय श्री राधे। Seeking the blessings of the supreme Lord, भगवान श्री राधा गोलोक बिहार जी एंड ऑफ श्री सुरभि गौ माता जी seeking the blessings of परम पूजा मुलुक पीठाधीश्वर bowing again and again to his lotus feet from whose wonderful discourses we have been able to understand but a little bit of the glories of bhagwan shri radha krishna to the establisher the founder and indeed in whose single every single pore of his body go bhakti devotion to mother gaumata exists to param pujya swami shri datsarana nand ji maharaj to our very own sri satguru dev ji maharaj under whose guidance we have had this opportunity to join in this movement of gauraksha before we ever do something good in our lives it is necessary to receive the blessings of someone who can guide us in the right direction and in this manner sri satguru dev ji maharaj Has not only brought me, an unfortunate fallen soul, here to uh, to both Patmara and now to Nandagau, Sri Golok Manorama Tirtha, but he has brought each and every one of you. Not only that, he has afforded all the viewers of Sanskar TV the opportunity by the medium of the Sevaks of Golok Parikar to take part in this rast to become a member of the Gol Raksha movement. In order to serve Govinda, so that we may, in the end, serve ourselves. To each and every one of the sadhus, the sons, the vidvans, to our most dear uh, Sri Radha Krishna Ji Maharaj Ji, Jodhpur wale, not only. in whose daily activities we can see exactly how much go bhakti he has but in whose evening satsang we all enjoy the flavor of gopal ji and go mata ji's bhakti to shri radhakrishna ji maharaj ji i offer my pranaams to each and every one of you jai jai shri radhe shyam jai jai shri sitaram yesterday's shrimad garg samhita gave us a very important message of course the message of bhagavati our most worshiped the most exalted the highest tatva that exists shri radha rani her avatar i mean it is such a rare experience to sit in the not only in the radhs of shri gowmata but also to sit amongst the sadhus and the saints to listen to them explain exactly with pramana with the correct evidence with the correct scriptural statements to serve as authoritative to show exactly who bhagwan sri radha krishna are exactly what happened during their leelas and exactly their eternal position as para brahma not what was put in the newspapers a few months or years ago by some high court judge in this country not what the movies remind us again and again with their wrong information bhagwan sri radha krishna is something completely different to a some lover that they keep showing on the tv in the serials and in people's uh, own minds this very wrong information has become factual when in fact the real facts can be heard from shri gargamuni mah uh, authoritative work called the shri garg samhita <coughs> yesterday param pujya shri maharaj ji explained very beautifully the concepts of the eternality of bhagwan shri radha krishna the high position of shri golok nitya golok nitya nikunj nitya vrindavan these eternal realms are so pure that i ask and indeed many have other asked before us that why do people seek gold why do people seek this glitter why do people seek material prosperity why do people seek heaven heaven we understand as vaikunt what's the use of all of these places in front of the sundar the most beautiful the most sublime braj bhoomi what is more holy Then that same ruj, that same dust, which Bhagawan himself put his feet into, which Bhagawan himself rubbed on his body, what was in that dust? Nothing else but the dust of the lotus feet of Gomata. The poet says, "Kaha karom vayunkhe jai, jaa nahi a b n c buta Jamuna giri Govardhan Nand ki gaye kaha karom vayunkhe jai." shiv govinddas ji of the ashtachhap poets of shri valabh ji mahprabhu's uh, line have explained this wonderfully what's the use of going to any heaven obviously when we think of heaven nowadays all of us youngsters once we finish our studies at university we look straight away when we can apply for our next degree in london when can we apply for our next degree in america anywhere that is not here that seems to be better for us that is called heaven for poets that was vaikunt for us nowadays it is usa it is canada it's all these external places what's the use of going there where there is no ridanava no govardhan no jamuna ji but most importantly where there is no gowmata we heard on the first day that there are so many thousands and millions and billions of cows that's gowmata means obviously indian deshi cows There are billions and billions of these gomatas that surround Golok, in the most close proximity to Bhagwan himself. Why should we then leave such a place to go elsewhere? There is another important fact that I will say, and then I will close what I am saying today. We are all very, very aware of the marvelous advancements that has been had through the medium of science. Without science. i would not be able to use this microphone to reach you without science the sanskar tv channel would not be able to reach you with their various methods and various uh, whether it's by internet by youtube or by a satellite itself all of these advancements have come to us with the grace of science know this if there is any dharma on this planet who invented science if there was any dharma in this planet who gave us anuttvavada anu what was an atom who gave us the fact that the earth rotates around the sun who gave us the fact that there is gravitational pull who through acharya susruta and all of these other great minds taught us how to perform surgeries and other medical advancements who gave to us the concept of shunya in the rigveda and whose shunya has now become the ground work that is absolutely indispensable when creating computer codes that gives us not only the computer technology at our homes but the same computers that fly our planes the same computers we hold in our hands as iPhones and as all sorts of other mobile technologies the same zeros and ones that allow us to see our dear and dear ones faces in photographs whether it be on Facebook or Twitter or whatever it is all down to our sanatan dharma It is all down to the minds that were nourished by Gomata's milk, by Gomata's dairy products, that has led to all of these advancements. Why have we, why have us Hindus forgotten? This is where it all started at the lotus feet of Gomata. When we are born, DNA. Everybody who knows medicine here, and there are many great doctors in our presence here. DNA is the fiber of every single living cell in our body. this is a type of protein a double stranded protein how is that protein made obviously when we are fetus it comes from our mother and father then it comes all of the necessary nutrients comes from our mother's body after we are born we then get the nutrition from our mother's milk but after our mother's milk whose milk do we take go mata i was telling you yesterday explaining that in the chandogya upanishad in the 6th chapter in the fifth part in the first and second mantras annam asitam tridha vidhiyate very simple anything that we eat becomes a part three different parts the one that is the most gross that exits our body the one that is usable becomes a part of our flesh and our bones and the most subtle part the most important part that becomes a part of our mind It becomes a part of our intellect. Same with the, anything that we drink, and it's from that same scientific pr principle that our modern scientists have explained to us in exact, very fine detail how that process happens. How, when we eat, what goes on in our stomach, what enzymes act on that food, how it gets digested into the small intestine, absorbed through the villi into our blood system, and becomes part of our own DNA. If we understand all of that. why do we continue to make this body of ours a graveyard our sri sadguru dev ji maharaj ji kehte rehte hain updesh dete rehte hain ba bahar wale deshon mein ki hum abhaksh padarthon ko pa kar ke hum apne sharir ko hum apne is pet ko kyu shashan bhumi banate hain why do we keep turning this body into a graveyard ye sharir to bhagwan ka mandir hai And as Govind Dev Giri Ji Maharaj Ji was saying just now, the only way to purify such a mandir is through Panchagavya, through Panchamrit, and through the dairy products of our Gau Mata. This is the mandir that we need to purify. <laughs> Lastly, I'll give you one thing before I close. Whenever we have any of our Shodasha Samskar, the sixteen sacraments, at the start, Priyasthit, for a Priyasthit. there is something called gor gor go we say go mata three times then you'll hear the vedic mantra mata rudranam etc why do we do this we do this to expiate our sins but have you noticed number 1 when we are born do we do godan any more when we do our namkaran for our children do we do the godan no when we get our janeyo yes we may give the sankav yes you'll we'll take out that uh, 21 rupees we might take a 101 rupees in the name of gaumata ji stara but we will will we ever do godan no when we come into the marriage rites not only one godan is to be given but at least three godan should be given during the process of the wedding that i am talking from mandap sthapan all the way until the vidai three types of godan should be given before we die we are talking about 10 dash vidadan so many types of dance we should be doing with govmata and each of these sacraments and we never do it what is the fruit of that what is the reward our children who have not given godan through namsanskaram uh, nam sanskar namkaran sanskar they go off wayward and we as parents we sit down and we complain that oh our children are not this or our children are not that why we didn't do godan when we said we were going to do it at marriage ceremonies they're not doing godaan has led to so many problems between husband and wife why if there is any other cause you tell me because we haven't done godaan before our death if we don't go do do godaan how are we going to be reincarnated in any good uh, situation that will lead us to take moksha at the end this is my only request to each and every one of us who are sitting in not only here but in all the other places around the world think back to how much we spend on weddings hum log kitna kharch karte hain shaadi vivah mein janey par namkaran mein we will take the best looking sarees we will take the best looking dhoti kurta we will take the best videographer spend thousands and thousands of pounds on rubbish rubbish means non drinkable and non eatable things things that people who have good minds and good sense would never touch we would waste money on that yet when pandit ji says godaan karo we'll take out 11 rupees lo this something this is something we should change straight away and in the means to do that is we give up one of our bad habits every day i will give up eating chocolate and whatever money we save from that we put aside and then every year whenever we come to india or everybody who is in india whenever in india whenever they come to rajasthan to patmeda gaudham to shri uh, nandagam here at uh, Mano, uh, manorama golok tirth we should bring that money and offer it here for gop seva if we cannot do gop seva with our own hands at our own places <laughs> saying that much i give now to सदगुरुदेव जी और श्री महाराज जी सदी कैन एंजॉय टुडे डे था बोल गौ माता की जय यदि गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है विनम्रता नहीं है तो विद्या व्यर्थ है उपयोग नहीं है तो धन व्यर्थ है साहस नहीं तो शस्त्र व्यर्थ है भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है होश नहीं तो जोश व्यर्थ है और परोपकार नहीं है तो जीवन व्यर्थ है परोपकार के परमार्थ पर चलने वाले समस्त पुरुषार्थियों को नमन और कुछ घोषणाएं तेरह हजार दो सौ रुपये वजूभाई ईरानी सूरत हस्ते मूल सिंह जी इक्कीस हजार रूपये श्री गिरिराज प्रसाद घनश्याम जी शर्मा अलवर 13200 हजार श्री भागीर जी बबूत सिंह जी राजपुरोहित नौरवा इक्कीस हजार रूपये श्री हुक्म सिंह जी ज्वार सिंह जी मादा पाली शुद्ध व उच्च आपके विचार वाणी हर लेती है अंधकार आइए सुने आपके सुविचार मैं परम पूज्य स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करूंगा परम पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज नमस्म भगवते कृष्णाया कृष्ण मेधसे राधाधरसुधा सिंधु नमो नित्य निहारिणे गोविंदम गोकुलानंदम गोपाल गोपवल्लभम राधिका सहित वंदे करोति ह पंगुम लंगयते पंगु यत् गिरी यम वंदे परमानंदमाधव सुदर्शन महाज्वाला कोटिूर्यसम प्रभ अज्ञानिरांधा विष्णुर्माग प्रदर्शय श्रीकृष्ण मार्ग प्रदर्शय सुदर्शन महाज्वालाकोटिशम प्रभा अज्ञानी विष्णु कृष्ण वंदे भज श्रीकृष्ण अखिल ब्रह्मांड नियंता प्रभु श्री राधा गुलोक बिहारी श्री वृंदावन बिहारी इष्ट प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए जगदगुरु भगवान श्री अम्बारकाचार्य जगद भगवान श्री शंकराचार्य जगद भगवान श्री रामानंदाचार्य एवं माधवाचार्य श्री आचार्य समस्त आचार्य गुरुजन रसिक संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम श्रद्धे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन इस परम पवित्र उपस्थित करने वाले परम तपस्वी संत श्रोमणी पथमेड़ा वाले महाराज जी एवं नंदक ग्राम के जी दोनों ही स्थान एक ही हैं ऐसे गोवत्स संत को प्रतिदिन हम लोग मिल रहे हैं चर्चा हो रही है स्तुत्य हैं प्रणम्य हैं और हमारे संत शिरोमणी जिनकी वाणी में स्वयं मां शारदा का निवास है विद्वत्ता से परिपूरित हैं फिर भी नम्रता की प्रतिमूर्ति है ऐसे मलिककूट वाले महाराज जी और गौरिक्ष गौ सेवा में समर्पित हमारे दाई और विराजमान संत स्त्री भारत से दूर जन्म होते हुए भी भारतीय संस्कृति से सनातन धर्म से और निम्बार संप्रदाय की परंपरा से प्रसन्न होकर के दीक्षित हुए ऐसे ब्रज चरण जी और सम्मुख विराजमान वयोवृद्ध तपोनिष्ठ सभी संत संतृंदों को चरणों में प्रणाम गोलोक परिकर के सभी भक्त समुदाय मातृशक्ति नारायणों और गोले इस गोद सेवा में संलग्न पथमेड़ा गोधाम नंदक ग्राम जड़खुर गौशाला से आए सभी भक्त वृंदों को साधुवाद अभी अभी हमारे संत समाज के बहुत अच्छे प्रवक्ता स्वामी गोविंद जी महाराज बड़े सुंदर भाव व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने मंच पर विराजमान सभी आचार्यों की स्तुति की जब नर्मदा जी की यात्रा हुई संकल्प हुआ और उसी समय से ये भाव बना कि जब भी कार्ड बने गोवत्स हमारे बाल व्यासि को जब मंच की बात हुई हमने कहा कि सभी हमारे बाप दादे याद आने चाहिए हमारे बाप दादे कौन हैं? यही आचार्य तो हैं हमारे इनकी कृपा से ही भागवत के भिन्न भिन्न भाव भक्तमाल की कथा और रामानुजभाष्य शकर भाष्य नारद भक्ति सूत्र ये जितने भी सदग्रंथ हैं ये स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं पर इन गुरुजनों की पूज्य आचार्य चरणों की दैन है इसलिए भाव यही था कि ये महापुरुष लोग हमारे सिर पर बर्दहस्त रखेंगे शास्त्र से सत्संग से सदग्रंथों के और भाष्यों के माध्यम से तो हम सब संतों को भक्तों को आशीर्वाद दे ही रहे हैं पर चित्र रूप में विराजमान होंगे तो संस्कार के माध्यम से आप सभी जनसमुदाय को यह पता चले कि सनातन धर्म के मूल स्तंभ के शास्त्र और वेद की परंपरा को पल्लवित करने वाले शास्त्र और वेद की परंपरा को गंगादी और जल की धारा से बद प्रवर्तित करने वाले यही आचार्य हैं इनकी आचार्यों के सिद्धांतों को हम लोग बोलते हैं महाजनों ये न सपंथ पंथ कौन है इन महापुरुषों की देन है इसलिए प्रभु के प्रेमियों हमें आचार्य जैसे गृहस्थ को अपने हरिद्वार जाकर के जब किसी पूर्वज की परंपरा अपने गोत्र की परंपरा फलगु श्राद्ध में हो हरिद्वार में पंडों के बड़े बड़े भाई खातों में हो कुरुक्षेत्र में हो सभी जगह प्रसन्न होते कि हमारे बाप दादे आए थे तो हम संतों के बाप दादे यही हैं प्रभु के प्रेमियों इन बाप दादों के बिना हमारे पास कुछ नहीं है ये जो कह करके गए जो लिख करके गए वही हमारा प्रमाण है और वेदों खिलो धर्म मूलम ये प्रमाण है और सिस्टम जगत सर्वम भगवान वेद व्यास भगवान का स्वरूप वही प्रमाण है इसलिए भगवान ने कहा तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या व्यवस्थित हो तो, शास्त्र प्रमाण शास्त्र के अनुसार गौ माता पर हम लोग निरंतर कल से श्रवण कर रहे हैं बस अब सुनते सुनते आप लोग भी कहे होंगे कितना संत बोल रहे हैं अब है उस सुनने के पश्चात सेवा और घर में जाकर के यही वातावरण उपस्थित करने की सब संत बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं महाराज श्री कोई ऐसी कथा नहीं होगी जिसमें गौ की महिमा पर न बोलते हों प्रत्येक दो चार मिनट के बाद में गौ माता की जय सुरभि माता की जय संकीर्तन होता है सुरभ्य ही नमा सुरभ्य नमा सुबह चार बजे हम उठते हैं महाराज जी की मधुर बाणी में सुरभ्य ही नमा का संकीर्तन पूरे प्रांगण में गुंजायमान होता है अब आप लोगों के ऊपर है मेरे को बड़े दुख से कहना पड़ रहा है हमारे भक्त यहां बैठे हैं जिन्होंने गौ माता के लिए बहुत सेवा की आए या ना आए दिल्ली में ही सेवा समर्पित आए मैं नाम नहीं लूंगा आज सुबह आए महाराज जी बड़ा मुश्किल है आपने चमड़े का संकल्प कर करवा लिया कैसे करेंगे बड़े निकट निकट भक्त मैं कहता हूं तुम्हारे सामने किसी बैल की या कहना नहीं चाहिए गौ माता के ताजी ताजी शरीर की अतेड़ी तुमको बांधने के लिए जाए बांधोगे ताजी ताजी मृतक पशु के शरीर का उसी समय ताजा ताजा चमड़ा जिसमें से गिंद दुर्गंध आ रही है घिनौनी टपके टपक रहे हैं उसका चमड़ा का जूता बना करके दिया जाए पहनोगे यदि आज मंच से तुम्हारे गुरु ने और संत ने कह दिया कौन सी आफत है तुम्हारा भोजन नहीं छुड़वाया तुम्हारे आभूषण नहीं छुड़वाए तुम्हारे बनारसी साड़ी छोड़ने के लिए नहीं कहा क्या आफत आ गई? महाराज जी बड़ा मुश्किल है हम तो कर लेंगे बच्चे नहीं करेंगे अरे बच्चे तुम्हारे जन्माए हुए किसी और से धर्मशाला से तो नहीं आए बच्चों को कह दो कि हमारे गुरु ने कह दिया कि हम जल नहीं पिएंगे हमारे हाथ का बच्चे इतने कृतज्ञ नहीं है आपके सभी मारवाड़ी परिवार के आप लोग बच्चे हो आपने दादा दादी नाना नानी गुरुओं से परंपरा लेकर के आप लोग यहां आए हो इसलिए मेरे से हटात ये बात नहीं करना जो बात निकल गई संतों के समक्ष तुलसी माता के समक्ष निकल गई निकल गई साठ इकसठ साल के हो गए यदि प्रसाद नहीं पाया आपके यहाँ आकर के, के तुलसी पत्ता ही ले लेंगे क्या आफत हो गई इसलिए मेरे को बड़ा दुख हुआ आज सुबह जब कुछ भक्तों ने कहा कल रात्रि को ही कहा महाराजी आपका संकल्प बड़ा कठर अरे भाई एक दिन तुम्हारे यहाँ प्रसाद पानी से हमारा जीवन थोड़ी कटेगा मां बाप घर छोड़ा एक दिन नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे और यदि गोलोक धाम में भोजन नहीं दोगे गोलोक धाम के ट्रस्टी भोजन नहीं देंगे हम पथवेड़ा में आकर के भिक्षा मांग करके भोजन कर दे जो कह दिया सो कह दिया इसलिए अब बात हत्या बंद की या हत्या के लिए बहुत बोल ली है कल मैंने रात्रि को महाराज जी भी बैठे थे गोविंद देव जी भी बैठे थे सब संत बैठे थे मैंने कहा एक ही बात हो सकती है और कुछ नहीं भाई इस प्राण से बढ़कर के कोई चीज नहीं है शरीर नासमान है 60 पैंसठ जितने भी आप लोग हैं हमारे संत लोग खूब प्रसाद पा लिया शरीर 10-20 वर्ष के बाद जाएगा जाएगा गौ हत्या बंद करने के लिए दिल्ली में गौ माता लेकर के जाओगे वहां के पॉक्स कॉलोनी में गौ बांध दो और मैं कहता हूं सरकारी आवास प्रधानमंत्री के सामने गौ माता बढ़िया लेकर के चलो गौ माता गोबर करेगी उनको सुगंधी आएगी अपने आप संकल्प बनेगा कि बाबा जी तो लोग आ गए स्वामी गर्पात्री जी महाराज चले गए विश्व आश्रम जी चले गए पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान चले गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी चले गए इसी हत्या बंद करने के आंदोलन में जीवनदत्त ब्रह्मचारी कल महाराज जी उल्लेख करे थे नरवर के सु संत थे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान विष्णु आश्रम जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और स्वामी अखण्ड जी महाराज ये सब शंकराचार्य जी सभी जानते हैं कहते हैं कि जब उस समय के प्रधानमंत्री मैं नाम नहीं लूंगा राजनीतिक मंच नहीं है यह गौ माता का मंच है सुरभि माता का मंच है और गर्गाचार्य महाराज की स्तुति जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है वहां पर बैठे हम जब एक प्रधानमंत्री ने उनको कहा हिंदू धर्म की बात गौहत्या की बात यदि नहीं उठाओगे तब मैं मिलूंगा वो संत तीन दिन तक रोते रहे ये हमारी गाथा है संतों की यदि शरीर छूट गया छूट गया अब संकल्प करो हम किसी से विद्रोह नहीं करना चाहिए चाहते हैं अहिंसा परमो धर्म ये जो महावीर स्वामी की नमो अरिहंताणं की परंपरा है, बुरा नहीं माने जैनिज्म बुद्धिज्म ये सब भी हमारे सनातन धर्म एक एम्ब्रेला से नीचे है एक छत्र से हम नीचे हैं आज ये कहें कि हम अलग हैं जैन भाई कई लोग कहते जी हम अभी हिंदू नहीं है अरे बाप दादों को कह रहे हो कि हमारे बाप दादे एक नहीं है कितनी घृणित बात है अपनी पूजा के लिए अपनी व्यक्तित्व स्थिति के लिए बुद्धिजी वाले कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म से नहीं है हम भगवान बुद्ध को आदर देते हैं भगवान श्रीकृष्ण के ही स्वरूप अवतार हैं चौबीस अवतार में आदर है परंतु वेद की विपरीत होने से जो स्थान हम अपने इष्ट देव भगवान रामकृष्ण भगवान शंकर को देते हैं वो स्थान नहीं दे पाते परंतु हम नतमस्तक तो होते हैं हम प्रणाम करते हैं सनातन धर्म सर्वहित्य है सर्वे भवंतु सुखीना यह बात सदा मैं कहता हूं यूनिवर्सल प्रेयर चीटी से लेकर के हाथी पर्यंत प्रार्थना करने वाला कोई धर्म है कोई पंथ है कोई सदग्रंथ है तो एकमात्र सनातन धर्म है कई धर्म ऐसे हैं यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो हम तुमको नहीं आदर देते हैं पर सनातन धर्म ऐसा महान धर्म है आप चमड़े के जूते पहनते हैं तो भी हिंदू हैं गौ माता के शरीर के चमड़े जूते पहन रहे हो बेल्ट पहन रहे हो तो भी हिंदू हिंदू धर्म ने निकाला तो नहीं आपको आज कितने लोग सामने से दरवाजे के पीछे से जूते बेच रहे हैं गौ मांस का आयात निर्यात कर रहे हैं और वो अपने आगे सब हिंदुओं के नाम लगाते हैं वास्तविक देखा जाए तो वो हिंदू सनातन धर्मावलंबी कहने के लायक नहीं है जो गौ मांस का आयात क्रय और विक्रय करते हैं इसलिए मंच पर बोलना कहना करना इसलिए अब समय है हम संतों को विद्वानों को कथावाचकों को आप भक्तों को सभी पूंजीपति वैश्य जातियों को सेवा के साथ साथ अपने शरीर को भी हम समर्पित की स्थिति में लाएं हम केवल सत्संग भाषण श्रवण नहीं हम अनसन करना पड़े धूप में बैठना पड़े बैठने के लिए तैयार हैं यदि इस गौ माता के सेवा में जो गौ माता हमें दूध दही मक्खन से परिपोषित करती है हवन सामग्री हो शंकराचार्य मत के जितने भी त्रिपुण पहना लगाने वाले महापुरुष लोग क्योंकि भस्म आरती करते हैं भस्म कहां से उत्पन्न होता है वही गौ माता के शुद्ध पवित्र गोवर से वो भस्म ही है यहां तक महाकालेश्वर की आप लोग भस्म आरती करते हो कई लोग लाइन में लगते हैं दक्षिणा अधिक से अधिक देते हैं कि हम भस्म आरती के दर्शन करें वो भस्म आरती कहां से उत्पन्न होती है बताओ ताजे गौ माता के गोबर से दस बीस दिन पहले बनाए गए उपलों से कंडों से जला करके गूगल आदि से बढ़िया सुंदर तैयार करके फिर वही गौ माता के गोबर से वो भस्मी बनती है और वो भस्म चढ़ाई जाती है सुबह सुबह नागा बाबा आकर के छिड़कते आपने देखा होगा तो इसलिए गौ माता के प्रत्यु गोमूत्र गोवर गोदुग्ध हर वस्तु गोलोचन यहां तक गौ माता के पास बैठो मैं तो रोज दिल्ली आश्रम में महाराज जी भी जानते हैं गुड़ खिलाते हैं गौ माता बुरा नहीं मानना पास में बैठो जब कई बार गौ माता की अपान वायु आंखों में स्पर्श होती है तो मेरे को तो आंखों की जलन दूर हो जाती है छोटी गौ माता जब गोमूत्र करती है तो जल्दी जल्दी बिहार क्षण भी होता है कई बार साथ में तो लेकर के छिड़कते हैं उस दिन जलन नहीं होती सुग्र के कारण थोड़ी आंखों में जलन रहती और बहुत अनुभव है गौ माता के एक छोटा सा अनुभव मैं बता दूं यहां कुछ भक्त बैठे हैं उन भक्त के पोते पोतिया ऐसा परिवार यहां बैठा है जिनके एक सुपुत्री का पुत्र और पुत्र का पुत्र दोनों ही कुसंग में पड़ गए और वहां के अंग्रेजों के साथ में बैठ उठ करके खान पान बिगड़ गया उनका नशीली से दवाओं के सेवन में लग गए रोते हुए वो अपने गुरु से निवेदन करते हैं माता पिता आप सब लोगों की स्थिति क्या है संत गुरु ही आते हैं महाराज ये समस्या है हमने कहा गौशाला में दो ब्राह्मण बैठ करके पाठ करेंगे आज छह साल हो गए वो ब्राह्मण निरंतर पाठ कर रहे हैं पर तीन साल के पास वो दोनों लड़के ठीक हो गए मां बाप के कहने पर अभी व्यापार कर रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा ये हमारे वृंदावन और दिल्ली धाम के गौशाला में अभी भी पाठ हो रहा है दो ब्राह्मण करते हैं और वो पाठ बंद नहीं हुआ उनके माता पिता नाना दादा दादी ने बंद नहीं करवाया उस परिवार के कुछ सदस्य बैठे हैं नाम नहीं लेंगे गौ माता के समक्ष कोई भी संकल्प गोपाल सस्त्र नाम का हो नंदादि गोकुल सर्वमंगल दाता, सर्व मंगल दाता सर्व काम इस मंत्र का निरंतर जाप गौ माता के सम्मुख गौ माता के पृष्ठ भाग में बैठकर के दीपक जला करके प्रणाम करके करो तुम्हारी जो भी लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होती है यह हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है इसलिए सब संत महापुरुष अनुभव बता गए अब उस अनुभव को आप लोगों को भी है और एक जुट होकर के जो संतों ने कहा हम देख रहे हैं आज अनुकूल वातावरण है अपने देश में अनुकूल सरकार है अपने दिल्ली में हम सब प्रेम से उनको कहें वही हमारे भाई बंधु हैं कोई बात नहीं है बहुत अच्छी बात है कल हमारे गोविंद देव जी महाराज कह रहे थे पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने गंगा माँ के लिए सोचा जिसने गंगा जी की आरती की भगवान शंकर की आरती की है बहुत बातें हैं आप सभी जानते हैं कहने की आवश्यकता नहीं है अब हम भगवान इष्टदेव प्रभु की बाल्य लीला जैसे हमारे बाल व्याशी ने कल कहा था प्रिया राधा रानी वृषभानुजा धामेश्वरी, उनका भी जन्मदिवस भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कि गर्ग संगीता के प्रसंग में आज श्रवण करना है उनके बाल लीलाओं को श्रवण करना है मैं बाधक नहीं बनूंगा आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम व्यासपीठ पर विराजान महाराज जी को प्रणाम हमारे संगीतज्ञ इतना सुंदर सुंदर भजन गायन कर रहे हैं बाजे पर महाराज जी के साथ निरंतर सुखताल में भी मैंने सुना बहुत राग राग्नी के साथ देते हैं बाबा बहुत अच्छा ताल दे रहे हैं हमारे ऋषि और नवीन तो हमारे गोलोक बिहारी को रोज सुनाते हैं मजीरे पर बहुत अच्छे थे इन का बहुत साधुवाद करते हुए मंच पर गुप्ता जी सभी आप एक एक पांव से खड़े हैं इस मंगलमय कार्यक्रम को सुंदर रूप से व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए मैं सुरभि माता जो सम्मुख बैठी हुई बड़े ध्यान से श्रवण कर रही है और उनकी सेवा करने वाले चंवर डुला रहे हैं उन पार्षद को संतों को गऊ माता को प्रणाम करते हुए आगे के मधुरमय प्रसंग का हमारे कर्ण कोहरों में सुंदर आवाज आए यही प्रतीक्षा करते हैं जय जय नई सदी का संख बज गया अपना फर्ज निभाना है गोपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है स्वामी जी की पीड़ा हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं हम संतों और गुरुजनों को मानते हैं पर गुरुजनों की नहीं मानते हैं और गोमाता हमारे हर दुख को इस प्रकार से हरण कर लेती है जिस तरह से रेत पानी को सोख लेती है यह परम पूज्य गुरु के द्वारा हमें सीखने को मिला अब गोमाता दया की देवी है प्रेम की प्रतिमा है प्रकृति की पूजा है स्नेह की सरिता है करुणा की कविता है संस्कारों का समुद्र है त्याग का तत्व ज्ञान है परोपकार का पर्वत है और ममता का महासागर है और उस महासागर में स्नान करने पधारे सभी गो भक्तों को मैं परम पूज्य स्वामी द्वाराचार्य से निवेदन करूंगा कि गो गर्ग संहिता का रसपान करा कर इन्हें कृतार्थ करें परम पूज्य मलुपीठाधीश्वर द्वाराचार्य जी महाराज हरि ओम ओत्शमते रामचंद्रा नमा नम परमंसास्वादित चरण कमल चरणकमल चिन्मकर भक्तजनमानशस निवासाय श्रीरामचंद्रा बागीषा से वदने लक्ष्म से च वक्षसि यस्ते हृदय संवि तृशिहुमह भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्य परम धाम जगद्धाम नम राधा कर चितपलवल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत मत्खावलिक राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी या सांबरीशुक शौनकदाजुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवता छाकुभ्य सिंधुभ्य पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम ओ नमो गोभ्य श्रीमती सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवितो नमो नमः यद विश्व जगत्स्थवर जम ताु शि वे भूतभव्य मातरम पंच गाव सपन्ना मथ्यम महो दधा मध्ये तो ये नमो नमः बहुले समंगे यकुतो भये क्षेमे च सख्ये वह भूयसी चा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा वत्सार शतक्रोर्वज्रधर यज्ञे विष्णु विष्णुपता विभाशोच्चा पथे स्थिताया दवाश्चर्व नारदेना प्रकुवतर्वहेतिना मंत्रेणते नवंदे तय वै विच्य पापकतेन कर्मणा लोका नवापनोति पुरंद एतम् फल चंद्रमसोद्युति मंत्रिजुष्ट पठेत् तु योष्ठ मध्ये न ते पापम भोकम सहस्रने लोक श्री श्री नमः श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नमसूरभ्य नम श्रीसूरभ्यय नम श्रीसूलभ्य svayay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha sabhi bolie svayay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha sri surabhay namaha भ्य नम त्रिशुव्यय नमः त्रिसूरव्यय नम त्रीसुव्यय नम त्रिसुरव्यय नमः त्रिसुरव्यय नमसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम नमः नम त्रीसूरव्यय नम नमः नमः नमः नमः श्री श्री श्री श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री त्रीसूरव नमः श्री नमसूरभ्य नमः श्री नम नमः व्यय नम त्रिस्वलव्यय नम श्रीसुर नम श्रीसुर नम श्रीसुर नम श्री सुर नम त्रिस्वरव्यय नम श्रीसुरभ्यय नम त्रिस्वूरव्यय नम त्रिस्वरव्य नम श्रीसुर नम त्रिस्वरभे नम त्रिस्ल नम त्रिस्वरम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 samrade sham sham shamrade rade krishna rade krishna krishna rade rade sham rade sham sham shamrade rade radakrishna rade krishna krishna krishna rade rade rade shamrade sham sham shamrade rade radakrishna rade krishna krishna krishna rade rade rade shamrade sham नमः श्री सुरभ्यय नमः श्री सुरभ्य नम श्री सुरिता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 श्री पंच गोमाता माता की श्री सप्त गोमाता की श्री अष्ट गोमाता की जय श्री समृद्धि माता की श्री करुणा माता की जय श्री अक्षया माता की श्री यज्ञेश्वर भगवान की श्री यज्ञनारायण भगवान की श्री गौ नवरात्रि महामहोत्सव की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की श्री नंदगाम बरसाना की श्री गोकुल रावल की श्री यमुना महारानी की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की अखिल गोवंश की चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की श्री महर्षि गर्ग की श्री देवर्षि नारद जी की सब संतन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान की श्री मदाद्य श्री राम श्री निम्बार्क भगवान की श्री मदाद्य स्वामी आचार्य चरण की श्री मदाद्य श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु की श्रीमन माधव महाप्रभु की जय श्रीमदचन्या महाप्रभु की जय जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय सव संत की जय समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय सव संत की जय पूज्य श्री महाराज जी की जय पूज्य श्री सागरिया बाबा की जय जय जय श्री राम। ठीक जन्म का समय हो गया बारह बज गए इसलिए हमने कहा जन्म का समय हो जाए तभी कथा का जन्म की कथा का आरंभ करें पूज्य श्री गोविंद देव गिरिजी ने बहुत आज ओजस्वी वक्तव्य दिया बहुत सारगर्भित सूत्रात्मक प्रवचन था आज का बहुत सुंदर सब विषय गो सेवा और गौ महिमा के संबंध में बहुत सुंदर विवेचन उन महापुरुष ने किया और श्री महाराज जी तो इतने जोश में प्राय नहीं बोलते है। एक में हैं एकदम सौम्य सरल मूर्ति हैं लेकिन आज महाराज जी भी क्रांतिकारी उदबोधन दे रहे थे और महाराज जी जब उद्बोधन दे रहे थे तो हमें बार बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का वह वचन स्मरण में आ रहा था सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहीं भय आस राजधर्म तन तीन करेगी नाश राजा का सचिव मंत्री वैद्य और गुरु ये भय के कारण मीठा बोलने लग जाए कि भगत नाराज हो जाएगा रोगी नाराज हो जाएगा राजा नाराज हो जाएगा हित की बात न करें सचिव ठकुर सुहाती करने लग जाए राजा की तो राज्य नष्ट हो जाएगा वैद्य रोगी की रुचि की बात कहने लग जाए तो रोगी नष्ट हो जाएगा शरीर नष्ट हो जाएगा रोगी नष्ट हो जाएगा और गुरु भय या लोभ के कारण शिष्यों को जो बात बहुत मीठी लगे माफिक आवे वो बात कहने लग जाए तो धर्म का नाश हो जाएगा हम अपने पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी का एक संस्मरण प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज जी हम अनेकों बार उनका मंगल में स्मरण करते हैं बड़ी अद्भुत रहनी थी सैकड़ों साल पहले से पहले महात्मा कैसे रहते होंगे ये उसका नमूना थे अपरिग्रह अद्भुत विरक्ति पूर्ण उनकी रहने थी और सिद्धांतों के पालन में बड़े कठोर थे आश्रम में पैंट पजामा पहने वाला घूम सके पंगत में ये तो बहुत दूर की बात उसे प्रसाद नहीं मिलता था भोजन नहीं मिलता था बड़े बड़े लोग आते थे पढ़े लिखे ऑफिसर अधिकारी पर वहाँ धोती सबको पहनी पड़ती थी सबको पंगत में बैठ के जीवन खाक चौक खाक चौक जहाँ से हमको विरक्त वेश प्राप्त हुआ मलुक पीठ के से लगा हुआ है बड़े अद्भुत महापुरुष थे तो कलकत्ता कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वे किसी सरकारी गोष्ठी में दिल्ली आए थे महाराज जी का कलकत्ते में सेवकाना रहा बंगालियों में तो एक बंगाली बाबू उनको लेकर के वृंदावन आए खाक छौक ले आए स्वाभाविक होता है लोग परिचय देते हैं कि महाराज अमुक आए हैं महाराज जी का स्वभाव था ऐसे बैठने का एक लंगोटी में नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे तो प्रायः ध्यान में और मौन बोला महाराज जी कलकत्ता कोर्ट के जज साहब आए हैं तो महाराज नेत्र ऐसे खोले और फिर बंद करके फिर अपने ध्यान में चलेगी थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा महाराज जी जज साहब आए हैं तो महाराज जी बोले आए हैं तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है वृंदावन धाम है ठाकुर जी के दरबार में सब आते हैं ये भी अच्छी बात है फिर बैठ गए चुप थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा महाराज जी दिल्ली में एक गोष्ठी थी उसमें थे तो हमने कहा हम महाराज जी का दर्शन कराएं तो आपका दर्शन करने आए अब महाराज जी बोले अरे भाई एक बार दो बार सुन लिया क्या करें बाजे बजवावे कि मंगल कलश धरावे जज साहब आए हैं तो बाजे बजवावे कि मंगल कलश धरावे क्या करावे श्रीमान जी ठाकुर जी को भोग लग गया है भूख लगी हो तो ये पैंट पजामा उतारो ये गोमांस बक्सियों के वेशभूषा धारण करने वाले को हम भोजन नहीं देते हैं यह उतारो हाथ पांव धो पंगत में बैठ जाओ और नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होटल खुले वृंदावन में भोजन यहाँ पंगत का समय हो रहा है इतना खराब बोलने वाला ऐसे बोलते थे सबसे स्वाभाविक बोली थी उनकी वो भी बड़े भले व्यक्ति थे न्यायाधीश उन्होंने कहा महाराज जी मैं जन्म से तो ब्राह्मण हूँ पर मैंने आज तक धोती नहीं पहनी मेरे पास धोती है भी नहीं मैं होटल में खाने के लिए नहीं यहाँ आपका प्रसाद लेने आया हूँ महाराज बहुत प्रसन्न हुए बोले भाई देखो जैसा देवता वैसी पूजा होनी चाहिए बढ़िया रेशमी धोती दे उसको मुर्शिदाबाद का रेशम बढ़िया कीमती रेशमी धोती दी हाथ पैर धोकर उसने एक विद्यार्थी से कहा बढ़िया धोती बाँधा उसके धोती बाँधी बैठ के पत्तल पर भोजन किया और भोजन के बाद हाथ जोड़ बोला आपके जैसे सभी संत हो जाएं तो उस देश का उद्धार हो जाए मैं बड़े बडे जगहों पर गया पर इतनी सुंदर हित की बात कहने वाला मुझे कोई साधु नहीं मिला महाराज जी ने हंसकर के कहा हमें तो गोस्वामी जी का एक दोहा याद है सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आस राजधर्म तन तीन कर हो वेग ही नास हमें तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है अरे तुम्हारे सहारे थोड़े ही हमने लंगोटी लगाई के घर छोड़ा ठाकुर जी के सहारे छोड़ा आज वही शैली का दर्शन महाराज जी की वाणी में हो रहा था हमको लगता था कि हमारे महाराज जी ही आविष्ट होकर बोल रहे हैं क्या निश्चित बहुत अच्छी बात श्री गोलोक परिकर के लोग भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार से सही सही बात कहने वाले और वास्तविक मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष आपको गुरु रूप में आचार्य रूप में प्राप्त हैं आप लोग भाग्यशाली हैं बहुत सुंदर बात है सभी लोग कहते हैं हम भी कहते हैं सुनते भी हैं कहना सुनना अवश्य चाहिए किंतु अब कहना सुनना कहने सुनने तक सीमित न रह जाए अब करने का अवसर आ गया अब हमें करना चाहिए अंग्रेजी तो हम पढ़े नहीं और बिहारी शरण जी कह रहे थे कि विवाह में बच्चे के उत्सव में कार्ड छपाने में बाजा बजाने में सजावट करने में भोजन की प्लेट लगाने में कोई हिसाब नहीं इतना पैसा खर्च कर देते हैं और जब पूजन की विधि में आचार्य जी कुल पुरोहित कहते हैं कि गोदान का संकल्प करो तो 11 रुपया हाथ में निकालते हैं बोल थे आप यही आशय होगा आपके कहने का तो बहुत अच्छी बात लगी श्रीमद बाल्मीकि रामायण में बालकांड में कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं दशरथ जी से हे चक्रवर्ती महाराज आपके चारों लालजी विवाह मंडप में प्रवेश के अधिकारी हो, हो सके इसके लिए सविधि इनके हाथ से गो पूजन कराइए और ब्राह्मणों को गोदान कराइए दशरथ जी ने चारों लाल जी से गो पूजन कराया है और चार लाख पयस्वनी गाय ब्राह्मणों को दिए जनकपुर में हमारे ठाकुर जी न करते तो विवाह मंडप में नहीं घुस सकते थे वशिष्ठ तो जी की आज्ञा और एक बड़ी सुंदर बात भगवान श्री राम रावण वध के पश्चात जब लौटकर श्री अयोध्या में पधारे और अपने राज्य को व्यवस्थित किया तो सब महाराजी वर्णन है ठाकुर जी ने सब विभाग बांटे भरत जी को विभाग दिया कि ऋषि महर्षि साधु ब्राह्मण इनका धर्म सुव्यवस्थित रूप से चले इनके भजन साधन में कोई विक्षेप न हो इन्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो यह भार भरत जी को सौंपा संत ही संत की सेवा कर सकता भरत जी परम संत हैं इसलिए ब्राह्मणों की संतों की सेवा का भार भरत जी को सौंपा प्रजा में कोई प्राणी दुखी न रहे इसका भार लक्ष्मण जी को सौंपा क्योंकि लक्ष्मण ऐसा कार्य वही कर सकता जो सेवा निष्ठ हो और लक्ष्मण जी सेवा निष्ठ है सेवत लखन सी रघुबीर ही जिम अविवे की पुरुष शरीर रही ये भार लखनलाल जी को सौंपा आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा फौज की सुख सुविधा का ध्यान सप्त पृथ्वी की चारों ओर से सुरक्षा करना यह भार शत्रु जी को सौंपा अब प्रश्न उठा के राम जी ने कौन सा भार लिया महाराज जी लिखा है कि संपूर्ण धरती का गोवंश सुरक्षित और सुखी रहे गो सेवा की कमान राम जी ने अपने हाथ में रखी सुदर्शन सिंह चक्र जी ने शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा में इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक लिखा है कि राम जी ने गोसेवा और गो रक्षा का भार अपने हाथ में लिया आज स्वामी श्री गोविंद देवगिरिजी राम जी के एक वचन को उद्धृत कर रहे थे जो श्रीमद वाल्मीकि रामायण बालकांड का श्लोक है विश्वामित्री जी ने कहा रामभद्र ताटका का वध करो और ताटका बध करना ही चाहिए इसके अनेक औचित्यों का वर्णन किया प्रमाण विधि एक कैसे ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां नारी का भी वध करना पड़ा इसलिए तुम संकोच मत करो वहां राम जी ने उत्तर दिया है वो वाल्मीकि का श्लोक बहुत ध्यान देने योग्य है वहां राम जी सबसे पहले गाय की बात कह रहे हैं वे कह रहे हैं गौब्राह्मणिताय वाल्मीकि का श्लोक है गौब्राह्मणिताय देशताय चव चमेयस करतु राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव के के हित के लिए ब्राह्मणों के हित के लिए और इसके बाद महाराज जी राष्ट्र का नाम लेते देश से चहिता चो गाय के हित से ब्राह्मण का हित होगा और गाय और ब्राह्मण दोनों के हित से संपूर्ण राष्ट्र का हित होगा और संपूर्ण समाज का हित होगा यही संपूर्ण देश का परम हित है गौ ब्राह्मण के हित के लिए इस संपूर्ण राष्ट्र के परम हित के लिए आपकी आज्ञा पालन करते हुए हम ताट का ताटकाबद्ध करेंगे और श्री स्वामी करपात्री जी महाराज अनेकों बार श्री वृंदावन में उन्होंने अपने प्रवचन में भुसुंडी रामायण को धृत करते हुए वे श्लोक बुशुंडी रामायण के गीता प्रेस के गो अंक में भी प्रकाशित हैं जहाँ बुशुंडी रामायण में वर्णन है संस्कृत का रामायण है भुषुंडी रामायण वह भी महर्षि वाल्मीकि कृत ही है क्योंकि श्री वाल्मीकि ने सौ करोड़ रामायण लिखे थे सौ करोड़ श्लोकों में रामायण लिखा था चरितम रघुनाथ शौशतकोटि प्रविस्तरम एक, एक महापातकनाशनम तो भुषुंडी रामायण में महाराज ये स्पष्ट उल्लेख है कि जैसे भगवान हम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद कंस ने अनेक असुरों को कृष्ण बलराम को समाप्त करने के लिए भेजा ऐसे ही नारजी से यह ज्ञात होते ही दशग्रीव रावण ने अनेक असुरों को अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनको समाप्त करने के लिए भेजा उत्पात होने लगे चक्रवर्ती महाराज ने दशरथ जी से पूछा महाराज क्या करें ये उत्पात क्यों हो रहे हैं इनसे कैसे बचा जाए बोले एक ही उपाय है श्री चारों लाल जी को सरयू के उस पार जो गोप वस्ती है उसमें जो आपके गोपराज हैं उनके घर में धरोहर के रूप में रख दिया जाए जब पवित्र के लायक होंगे तब ये आएंगे तब तक ये संकट टल जाएगा कुछ दिन का समय खराब आया है बहुत व्याकुल हो गए दशरथ जी लेकिन अब क्या करें लाल जी को तो रखना ही था सुरक्षा की दृष्टि से चारों लाल जी को वहाँ रख दिया और वहाँ गोपराज के यहाँ रहकर ठाकुर जी ने पहले बछड़ा चराए फिर गैया चराई माट मटकिया फोड़ी दूध दही भी चोरी की और हाँ भुसुंडी रामायण में और चीर हरण भी किया और गोप कन्याओं के साथ नृत्य भी किया ये भुषुंडी रामायण में वर्णन है हाँ इसके बाद ठाकुर जी विवाह के यज्ञोपवीत के योग्य हो गए तो फिर यहां आ गए जब आने लगे तो गोपराज अत्यंत व्यथित हुए श्री ठाकुर जी ने मन ही मन कहा कि आप ही ब्रज में नंद गोप होंगे और आपके घर में हम इतने ही समय तक फिर गोचारण लीला करेंगे फिर बाल लीला करेंगे फिर सबको सुखी करेंगे बहुत अच्छी बात लगी महापुरुषों की कि हम सबके पूर्वाचार्य यही हमारी धरोहर हैं इन्हीं से हमें संस्कार मिलते हैं और वे सब पूर्वाचार्य भगवान व्यास की वाणी का अनुकरण करते हैं और व्यास विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं भगवत तत्व का निरूपण करते हैं इस नाते से हम सब भगवदीय हैं सब श्री ठाकुर जी के हैं किंतु ठाकुर जी भी अपनी आराध्या उपास्या के रूप में पूजिया गोमाता की सेवा करते हैं इसलिए गोमाता उपास्या नहीं अति उपास्याया है आराध्या नहीं, अति आराध्या है इष्ट नहीं अति इष्ट है गाय महाराज जी ऐसा भी कोई आप कह सकते हैं कि कोई संत भक्त आचार्य ऐसा हो जो गो भक्त न हुआ हो संभव ही नहीं यदि गाय के प्रति प्रेम नहीं है गाय के प्रति भक्ति नहीं है तो वह संत संत नहीं है वह भक्त भक्त नहीं है वह आचार्य आचार्य नहीं है वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है वह साधु साधु नहीं है और महाराज हम खुलकर कहें तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसका गाय के प्रति प्रेम न हो तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं गोवंश के अनंत उपकार इस संपूर्ण सृष्टि पर हैं, इसलिए गोवंश के प्रति कृतज्ञ होकर हृदय से उनकी सेवा करना यही मानवता है महाराज जी बार बार हमारे मन में एक बात आती है वो बात ये है कि गाय की बाबा सबसे बड़ी महिमा जो है वो ये है कि ये केवल स्थूल प्रकृति का शोधन नहीं करती ये सूक्ष्म प्रकृति का भी शोधन करती है ये गाय की सर्वोपरि महिमा है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच स्थूल प्रकृति हैं इनका शोधन गाय के द्वारा होता है इतना ही नहीं मन को शुद्ध करती है गाय बुद्धि को शुद्ध करती है गाय चित्त को शुद्ध करती है गाय अहंकार को शुद्ध करती है गाय अंतकरण में विकृति आने से ही मनुष्य भगवान की बनाई हुई निर्मल प्रकृति को विकार युक्त बनाता है चित्त का शोधन हो जाएगा मनुष्य मनुष्य बन जाएगा फिर कोई संकट रहेगा ही नहीं इसलिए सारी धरती के जितने उग्रवाद आतंकवाद ये सब रजोगुण तमोगुण की वृद्धि के कारण होते हैं और इस रजोगुण तमोगुण का नाश भगवती यज्ञेश्वरी गोमाता की कृपा से होता है इसलिए गाय की भक्ति सर्वोपरि है गाय की महिमा सर्वोपरि है बोलो भक्तवत्सल भगवान की कल हमने चर्चा की थी कि श्री नंद बाबा ने ब्रसभान जी का और कीर्ति का विवाह संपन्न करा दिया और श्री जी के अवतरण की कथा हमने कल कही थी और आज राधा श्री राधा कृष्ण बाल ब्यासी आज खूब जम के श्री जी का दधिकांधो महोत्सव और ठाकुर जी का दधि कांदो महोत्सव और श्री गौ माता का महोत्सव ये सब महोत्सव आज मनाए जाने हैं आप लोग खूब बढ़िया से तैयार रहना गर्ग संहिता में वर्णन है कि एक समय की बात है देवर्षि ब्रह्मर्षि श्री महामुनि गर्ग जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं वे मथुरा पधारे उग्रसेन महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं देवक अक्रूर आदि सेवा में उपस्थित हैं और कंस भी वहां युवराज है वो भी अपने आसन पर बैठा हुआ है उस समय जब नारजी पधारे श्री गर्ग पधारे तो सबने उठकर गर्ग के चरणों में प्रणाम किया गर्ग का पूजन किया और पूजन करके जब गर्ग विराजमान हो गए प्रसन्नता पूर्वक सबका कुशल छेम पूछ लिया तब गर्ग ने देवक से कहा महाराज देवक हमने आपकी पुत्री देवकी के योग्य वर इस संपूर्ण धरती पर खोजा लेकिन वसुदेव जी के जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा देवकी का वसुदेव जी से विवाह होने पर संपूर्ण देवताओं का हित है ऋषियों का हित है और सारे भूमंडल के जीवों का परम हित है इसलिए अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दो उसके पहले देवक की पुत्री रोहिणी पौरवी भद्रा इन इत्यादि का विवाह भी वसुदेव जी के ही साथ संपन्न हो चुका था गर्ग की आज्ञा से देवकी का विवाह भी वस्तु के साथ निश्चित हो गया अब ये आजकल की परंपराएं हैं लड़का लड़की देखने जाता है आजकल की परंपराएं प्राचीन परंपरा में पुरोहित जी ही पुरोहित शब्द का अर्थ यह है यजमान का निरंतर हित चाहने वाला गुरुजी ही कन्या देख करके और उसको बतासा और नारियल दे के चले आते थे जन्मांग देख लेते थे बोलते तुम्हारे घर के योग्य बहु हम देख के आए हैं और इतना विश्वास करते थे अपने आचार्यों पर यजमान कि गुरुजी ने कह दिया फिर उसको कोई टालने वाला नहीं होता था भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार आदृष्ट पूर्वा कन्या का पाणी करना चाहिए विधि है और उसमें धर्म की एक सूक्ष्म बात है शास्त्र कहता है जो भी नारी जाति कन्या आयु में तुमसे छोटी है तुम्हारे सामने आई है तो तुम्हारी प्रथम दृष्टिया लघु भगनी है छोटी बहन है समान अवस्था की है तो सगी बहन है कुछ अधिक अवस्था की है तो वो मातृस्थानीय है तो प्रथम दृष्टि में ही जिसमें हमने अपनी बहन का दर्शन कर लिया अपनी जीजी का दर्शन कर लिया या अपनी माता की कोटी का दर्शन कर लिया फिर उससे पाणी ग्रहण कैसे संभव है यह धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है आप लोग कहेंगे राम जी को प्रथम दर्शन कैसे हो गया विवाह के पूर्व पुष्प वाटिका में तो वहाँ नारद जी का आशीर्वाद है नारद जी ने कन्या का हाथ देख करके कहा है किस कन्या की ऐसी भाग्य रेखा है इसे अपने पति का दर्शन पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के अवसर पर ही हो जाएगा तो वो ऋषि वचन से ऐसा हुआ विधि विधान से ऐसा हुआ सामान्य विधि नहीं है अब और अधिक विकृत परंपराएं आरंभ हो गई अब तो सगाई होने के बाद फिर वो मिलना जुलना जारी रखते हैं और अभी विवाह हुआ नहीं और लड़की घर में आ जाती है कहती कुछ दिन रह के देखेंगे समझेंगे मने संस्कार का कोई मूल्य ही नहीं रहा ऐसी स्थिति आ गई और यह अवस्था इसीलिए आई है क्योंकि हम गो सेवा से दूर हो गए गव्य पदार्थों से दूर हो गए क्योंकि गाय ही हमें पवित्र और सं शुभ संस्कार प्रदान करती है तो श्री गर्ग जी महाराज की आज्ञा से सुंदर विवाह संपन्न हो गया बहुत विस्तृत वर्णन है उस विवाह में बहुत लंबा चौड़ा दहेज दिया गया और कंस की बड़ी बढ़ाई होने लगी देखो किसी अच्छे महोत्सव में कोई दुष्ट व्यक्ति बहुत पूर्वक कुछ खर्च करने लग जाए बढ़ चढ़ करके भाग लेने लग जाए तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब वो सज्जन हो गया है सुधा सराहिय अमरता गरल सराही मीच, भलो भलाई पे लहे लहे नीचाई नीच प्रायः अपनी छवि सुधारने के लिए लोग ऐसा करते हैं अच्छे लोगों में अच्छे काम में हम बढ़ चढ़ के भागने लोग हमको भी देखें हाँ हाँ भाई देखो उनके जीवन का एक पक्ष हमने ये भी देखा लेकिन वे ऐसे ही नहीं ऐसे भी हैं यह एक कमजोरी है मनुष्य की तो कंस के हृदय में कोई लोग कहते हैं कि अपनी चचीरी बहन से बहुत प्रेम करता था अरे जो प्रेम करेगा वो अपने प्रेमी प्रेमास्पद के प्रति सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाएगा कि तलवार से काटने के लिए तैयार हो कहा प्रेम करता था वो वो तो केवल प्रजा मेरी बढ़ाई हो मेरी दुष्टता के कारण बड़ी निंदा हो रही है मेरी प्रशंसा हो ये चाहता था लेकिन भैया प्रशंसा होती उसी की है जार हरी करें ता सुनादर कौन ठाकुर जी चाहें तभी होगा आकाशवाणी हुई महाराज सारथी को हटाकर खुद बैठ करके रथ हांकने लग गया अभी जन्म हो जाए बस हा आकाश आकाश वागा तदव कंसम तामो प्रसवोज सा प्रसवुंज जाना रथस्थाम आकाशवाणी हुई अरे दुष्ट कंस जिस देवकी को तू बड़े हर्षोल्लास पूर्वक ले जा रहा है इसका आठवा गर्भ तेरा काल होगा यदि हम ये कहते हैं संस्कृत के महान कवियों में उपमा कालिदास भारवेर अर्थ गौरव दंडन पदलालित्यम माघे संत त्रियोगुणा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उपमा कालिदास यदि भाषा साहित्य में उपमा श्री तुलसीदास से हम कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं है अपितु यथार्थ है क्या बढ़िया उपमा है गोस्वामी जी की दामिनी दमक दा रही घन दामिनी दमक दा रही खलक प्रीति यथा थिर नही खलक यथा थिर नलके आकाश में ऐसी बिजली चमक रही है चमककर विलुप्त तो हो जाती है जैसे दुष्ट के भीतर प्रेम एक किरण चमकती है फिर लुप्त तो हो जाती है यही कंस की स्थिति खल के प्रीति यथा छिर देव की का करना चाहता था वस्देव जी ने समझाया तुम विवाह के अवसर पर अपनी छोटी बहन जो धर्मतया तुम्हारे लिए पुत्री के तुल्य है उसका विवाह उसका वध करना चाहते हो जिसकी मांग का सिंदूर अभी सूखा नहीं उसका बध करना चाहते हो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात वसुदेव जी ने कही है जो बात भागवत जी में नहीं है ये विशेष है गर्ग संहिता में वस्तु जी ने कहा कि हे भोजराज कंश आप जब दिग्विजय यात्रा में गए और बकासुर को आपने जीत लिया और उसकी बहन पूतना जब लड़ने आई तो आपने कहा कि मैं स्त्री पर हथियार नहीं उठा सकता स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता मैं स्त्री का बध नहीं कर सकता बकासुर को मैंने अपना भाई बनाया है तो तू भी मेरी धर्म बहन हो गई भोजराज कंस आप पूतना को बहन बना सकते हो यह तो आपकी खास चचेरी बहन है कहां चला गया आपका वह भाव ये बड़ी सटीक और सुंदर बात है क्या तुम्हारी अपनी छोटी बहन पूतना से भी गई बीती हो गई पूतना को अपनी बहन मान सकते हो, ये तो तुम्हारी बहन है इसका क्यों बद करना चाहते हो और रही मृत्यु की बात तो मृत्यु जन्मवता सह जायते प्राणिनां प्राणिनांद्रुवा जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है चाहे आज मृत्यु हो या सौ वर्ष के बाद मरना तो पड़ेगा बहुत सुंदर समझाया कहा योग्योशीना मथुरा दीपह तुम नाम तम दीन दुख हरणे कृत चित्तवृत्ति आप तो दीन दुखों का दुख मिटाने की आपकी चित्तवृत्ति बनी रहती है देखो काम बनाने के लिए कभी दुर्जन की भी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन महाराज उसके ऊपर कोई असर नहीं जैसे चिकने घड़े पर चाहे जितना पानी डाल दो सब बह जाता है कोई असर नहीं उसने कहा महाराज जैसे आजकल डॉक्टर कहते तुमको अमुक चीज से एलर्जिक है ये चीज सेवन करोगे तो एलर्जी हो जाएगी एलर्जी भी एक भी रोग है बीमारी है कंस ने कहा हमको कथा कीर्तन से एलर्जी है हम यदि सदुपदेश सुनते अच्छे सज्जनों के महापुरुषों के तो कंस ही क्यों होते इसलिए प्रवचन ज्ञान ध्यान अपने पास धरे रखो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है हमारा विचार कान खोल कर सुन लो न रहेगी देवकी न होगा देवकी का पुत्र मैं इसका बध अवश्य करूंगा नारद जी ने श्री वस्देव जी ने आश्वासन दिया मैं देवकी की संतान तुम्हें समर्पित कर दूंगा और ऐसा ही हुआ कंस मान गया और वसुदेव देवकी को मथुरा में ही रोक लिया यहां यहाँ गर्गसंहिता में महाराज जी स्पष्ट वर्णन है कि वसुदेव जी महाराज महल में विराजे उनके पैर में हथकड़ी हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी नहीं डाली गई वे महल में दास दासियों से परिपूरित महल में वस्देव जी को रखा किंतु वे भाग न जाएं, इसके लिए दस हजार सैनिकों को महल के चारों ओर घेरा लगाकर तैनात कर दिया गया एक तरह से कहना चाहिए नजरबंद और प्रथम कीर्तिमंत नामक पुत्र को जब उन्होंने जन्म दिया तो उसको लेकर के वे गए कंस को दया आ गई कहा हमको पहले से भय नहीं आठ में से भय है इसे वापस ले जाओ नारजी कहते हैं कि हम ये दृश्य आकाश से देख रहे थे नारजी वक्ता भी है बहुला सुखू सुना रहे हैं हमने सोचा है तो लीला गड़बड़ा जाएगी विधान बिगड़ जाएगा हमने आकर कंस को कुछ उल्टी पलटी बात बता दी क्या बताई तदाबर तदाबरादागत मूज्योग्रसे नज पे प्रा प्रोवाच तम निबोध मे नन्दाया वसव सर्वे वृषवान्वादय सुरा गोप्यो वेदाद्या सी भूमौ नृपेशोजराज कंस तुमको समाप्त करने का षडयंत्र देवलोक में रचा जा चुका है हम जानते हैं ये जितने नंदादी हैं जी हैं नंद सब सब देवता हैं। वेद की ही गोपी बन के आई हैं। ये जो है ना जो तुम्हारे बहनोई हैं ये भी सब देवता हैं इस तुमको मारने के लिए व्यूह रचना की जा रही है देवी आदि जितनी स्त्री है वे भी सब देवियां ही हैं सप्तार प्रसंख्याख्या देवा गति देवताओं की गति उल्टी है सप्तार प्रसंख्यानात सात बार गिन लो कहीं से भी तो जिसे पहला बनाओगे वो पहला हो जाएगा जिसको आठवां बनाओगे वो आठवा हो जाएगा तो प्रत्येक पहला हो जाएगा प्रत्येक आठवां हो जाएगा ये नारजी ने समझाया ये रेखा खींचकर समझाया ये, ये संख्या बताई ये भागवत जी में नहीं ये गर्ग संहिता का ही भाव दिया जाता जैसे ये अष्टदल कमल है तो यहां से गिना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये आठ हो गया इधर से गुना तो पहला आठवां हो गया फिर दूसरे से गुना तो दूसरा आठवां हो गया फिर तीसरा आठवां हो गया तो प्रत्येक पहला हो गया और प्रत्येक आठवां हो गया और कहीं पहला ही आठवां हुआ तो कंस बहुत चक्का रह गया कंस ने कहा महाराज हम भी सुनते तो थे अच्छे लोगों से कि लोग कहते हैं गुरु जरूर बनाना चाहिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है आज गुरु महिमा का ज्ञान हुआ है गुरु बनाना बहुत जरूरी है गुरु बने हो कि ज्ञान आपके बिना यह ज्ञान कौन देने वाला है नारजी ने हंसते हुए कहा नारायण नारायण वत्संस हमारे जैसे गुरु की वाणी का आदर करोगे तो तेरा परम कल्याण शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा वो क्या समझे परम कल्याण कहते किसको हैं और उसका परम कल्याण तभी होना जब ठाकुर जी उठाकर उसको नीचे पटकेंगे तभी उसका परम कल्याण होना है जी चले गए और उसने वसुदेव जी को बुलाया और आप सब जानते हैं क्रमशहा छह पुत्रों को नष्ट कर दिया सातवीं बार श्री दाऊ दादा आहा सातवीं बार दाऊ दादा पधारे भगवान ने योग माया को आदेश दे करके दाऊ जी को रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दिया देवक क्या सप्तमें गर्भे हर्ष विवर्धने ब्रजम प्रणीते रोहिण्याम अनंते योगमाया मथुरा में हल्ला मच गया कि देवकी का सातवा गर्भ पता नहीं देवकी तो अपने बालक को जन्म देने ही वाली थी फिर पता नहीं अकस्मात गर्भ कहाँ चला गया ये बड़ा चमत्कार है दाऊ जी के जन्म में केवल पाँच दिन बाकी थे गर्ग संहिता के अनुसार और जन्म के पाँच दिन पूर्व ही योग माया ने रोहिणी के गर्भ में दाऊ जी को स्थापित किया और अथ ब्रजे पंच दिने सुभाद्रे स्वात चम चित बुधे च उच्च्रह पंचभिरा व्रते च लगने तुलाखे दिन मध्य देश पांच दिन पूर्व ही माने भाद्र शुक्ल प्रति को दाऊजी गर्भ में आए रोहिणी माता के और भाद्र शुक्ल षष्ठी को जिसको बलदेव ष्ठी कहते हैं काल में दाऊज जी प्रकट हो गए ठी तिथि है स्वाति नक्षत्र है बुधवार का दिन है और महाराज जी तुला लग्न है काल अभिजित मुहूर्त में ठीक बारह बजे श्री दाऊ दादा का प्राकट्य हुआ बोलो श्री दाऊजी महाराज की ठाकुर जी ने योग माया के द्वारा दाऊ जी को ब्रिज में क्यों भेजा एक हेतु तो ये था कि ठाकुर जी ने विचार किया कि हम तो आधी रात प्रकट होंगे और कंस की आंखों में धूल झोंक के चले जाएंगे गोकुल और दाऊ जी दिन दहाड़े आएंगे भाद्र शुक्ल ष्ठी को मध्याने में 12 बजे और कंस जरूर आएगा ये मैदान छोड़कर भागने वाले ठाकुर हैं नहीं ये तो पूरा मोर्चा लेंगे तो हमारी लीला का क्रम बिगड़ जाएगा ये शेषावतार ठहरे कंस ने उपद्रव किया तो एक बार एक फुफकारी मारेंगे कंस जलकर भस्म हो जाएगा कृष्णावतार पीछे होगा कंसब लीला पहले हो जाएगी हमारी लीला का क्रम ही बिगड़ जाएगा इसलिए कहा दादा को पहले ही वहां भेज दो दूसरा भाव ये था कि देखो बहुत ध्यान से सुने आचार्य का महोत्सव ठाकुर जी मनाते हैं संत भक्त रसिक आचार्यों का उत्सव भगवान मनाते हैं वो स्वयं तो अपना संत मनाते हैं भक्त मनाते हैं तो हमारे लाला ब्रज में आएंगे दधिकांदो महोत्सव होगा तो ये उत्सव किसकी अध्यक्षता में संपादित होगा आचार्य तत्व बलदेव तत्व है गुरु तत्व बलदेव तत्व हैं गुरु कहते ही है वजनदार को इतने वजनदार हैं कि केले केवल गोलोक बिहारणी बिहारी को नहीं अपितु तो संपूर्ण गोलोक को अपने अंक में लेकर विराजमान है गर्ग संहिता में वर्णन है शेष जी की गोद में ही गोलोक विराजमान है ये गुरु हैं ये आचार्य हैं इसलिए इनकी सन्निधि में उत्सव मनाया जाएगा महाराज जी नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया है लेकिन एक ही बात उन्होंने पूछी है ब्यासी आए हैं उस समय वेद व्यासी महाराज ब्यासी ने ही जातकर्म संस्कार कराए हैं दाऊ जी के गर्ग संहिता के अनुसार तो नंद बाबा ने कहा कि गुरु जी ब्यासी महाराज बड़े आश्चर्य की बात है आज तक कभी इतिहास में ऐसा देखा सुना नहीं गया कि पाँच दिन में ही अकस्मात कोई स्त्री गर्भणी भी हो जाए आसन्न प्रसवा भी हो जाए और पाँच ही दिन में प्रसव भी हो जाए ऐसी घटना लोक में आज तक घटित होती हुई दिखाई सुनाई नहीं पड़ी है ये कैसे हो गया ये पति से व्युक्त हमारे यहाँ निवास करती है फिर पाँच ही दिन में गर्भ की स्थिति और पुत्र का जन्म कैसे हो गया यह ग्लानी हमारे भीतर है इसका समाधान कीजिए भगवान व्यास ने कहा श्री व्यास उवाचौ अहो भाग्यम तुते नंद शिशु शेष सनातन देव क्या वसुदेवस्थ जा मथुरा पुरी साक्षात शिशु रूप में भगवान शस्त शीर्षा अनंत भगवान शेष भगवान ही पधारे हैं ये देवकी के गर्भ में विराजमान थे भगवान की आज्ञा से योग माया ने वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में इन्हें प्रतिष्ठित किया है इसलिए तुम अपने मन में दुख त्याग दो और रोहिणी भी अपने मन के दुख संकोच का त्याग करें ये उनकी बहन देवकी का गर्भ ही उनके गर्भ में आकर विराजमान हुआ है और जन्म लिया यह सब आघटित घटना पटीयशी शक्ति जो भगवान की अचिंत्या शक्ति योग माया है उस योग माया के प्रभाव से ही यह सब हो गया हे नंदबावा बिना तुम्हारे न्योते के श्री वृन्दावन बिहारी बिना तुम्हारे निमंत्रण के जो हम आए हैं उसमें एक और कोई कारण नहीं है शेष का शिशुरूप कैसा होगा ये हमारे भीतर जिज्ञासा थी उत्सुकता थी दर्शन की इसलिए भगवान शेष के शिशुरूप का दर्शन करने हम आए हमें कृपा करके रोहिणी नंदन का दर्शन कराइए महाराज जी नंद बाबा ने कहा भगवान आपका ही महल है आप पधारें दर्शन करें उस समय श्री व्यास महाराज ने छोटे से शिशु स्वरूपधारी श्री दाऊ जी को नमस्कार किया है और महाराज जी स्तुति की है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ श्लोकों में दाऊ जी की स्तुति व्यासी ने की है है बहुत सुंदर श्री व्यास देवाधिदेव नमो नमः साक्षात रामजी राम आपके चरणों में नमस्कार है धराधराय पूर्णाय सुधामने शीर पाणे साषे निषणाय रेवती रमण वै बलदेवच्युताग्रजा हलायजघन पाई मं पुरोत्तम बलाय बलभद्रा तालाकाय नमो नम नीलांबराय गौराय रोहिणे ते नमह धेनुकारिर्मुष्टक कुंभका कुकुंभाारिस्व रुक्मरी कूपकर्णि कूटारिर्लवलातक वल वल कालिंदीदनोसी हस्तिनापुर कर्षक द्विविदारी यादवेंद्रो ब्रज मंडल मंडन कंस भ्रात्र प्रहंतासी तीर्थयात्रा कर प्रभु गुरुयोधन दुर्योधन गुरु दुर्योधन गुरु भी नाम है दुर्योधन गुरु साक्षात पाही पाही जगत प्रभु जय जयाच्युत देव पर बड़े सुंदर छंद हैं जय जय जयाच्युत देव परात् पर दिगंत गतुत सुर मुनींद्र फणींद्ररायते मुशलीने बलिने हलिने नमः तुया ठेत सतत स्तवन तूया भवति तस्य पद्व्रजेत जगतिल मदन भवती तस्व्रुति सेलोक जो श्री बलदेवाष्टक का पाठ करता है व्यासी कहते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के चरण चरणों की प्राप्ति हो जाती है वह माया को जीत लेता है और भगवान ही उसका अपना धन हो जाते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की बलदेव जी की परिक्रमा करके ब्यासी चले गए हैं और इधर परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव जी के मन में आकर विराजमान हुए और वह दिव्य तेज के रूप में वसुदेव जी के नेत्र मार्ग से भगवान तेज रूप से प्रकट होकर के देवकी के नेत्र मार्ग से गर्भ में विराजमान हुए उस समय तेजोवतीम चिताम्बिक्षा कंसप्राह भयातुरा प्राप्त हो यम प्राणहंता में पूर्व मेषा कंस ने कहा निश्चित मेरे प्राणों का हरण करने वाला इसके गर्भ में है क्योंकि पूर्वम ऐसा नचे दृशि पहले ये इस प्रकार की नहीं दिखाई पड़ती थी अब तो इसमें विलक्षण तेज दिखाई पड़ रहा है और महाराज जी ऐसी स्थिति हो गई कंस की बंध के कारण नारद जी बता के गए थे तेरा काल काला काला होगा उनका नाम कृष्ण होगा एक महात्मा तो कह रहे थे कि कंस इतना डर गया तो उसने अपने जितने सिपाही सैनिक थे सबका सबको भद्र करवा दिया क्यों बाल काले देख के उसको डर लगता था काल आ गया कृष्ण आ गया सबका मूड मुड़वा दिया उसने सबकी खोपड़ी मुड़वा दी उसने महाराज काला कपड़ा पहनना मना हो गया काली चीजों से उसको सख्त परहेज था कहा तक कहें भोजन करने बैठता दाल में काला काला जीरा देखकर चिल्लाता कृष्णा आया कृष्णा आया कृष्णा आया बिना चुकी दाल पाना उसने आरंभ कर दी बिल्कुल काली चीज से उसको सख्त परहेज था कहते जात मात्रम त्युक्त भय विवलहा पस्यन सर्वत्र च हरिम पूर्व सत्र विचितन भय के कारण उसे सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग गया अब देखिए ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक भी सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो रही है और द्वेश पूर्वक भी सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो रही है भय पूर्वक चिंतन करने पर भी सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो रही है तो फिर अंतर क्या रहा अंतर क्या रहा इसी अंतर को भक्ति सामर्थ सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है वे कहते अंतर यह है कि भले ही किसी को भय अथवा द्वेष के कारण सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति होने लग जाए परमात्मा की प्रतीति होने लग जाए पर उसे भक्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि वह अनुकूल चिंतन नहीं है वो प्रतिकूल चिंतन है अनुकूल चिंतन को भक्ति कहा गया आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्तिरुत्तमा भक्ति साम्रत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं भक्ति के कहते किसको हैं श्री कृष्ण की प्रेम सेवा इसको छोड़कर के दूसरी अविलासा चित्त में न हो अन्य अन्यभिलाषिता शून्यम न ज्ञान से ढकी हुई भक्ति हो न कर्म से ढकी हुई भक्ति हो ज्ञान भी भक्ति का अंग हो कर्म भी भक्ति का अंग हो भक्ति अंगी हो और फिर अनुकूल चिंतन हो प्रतिकूल चिंतन न हो इसको भक्ति कहते हैं प्रतिकूल चिंतन से असुरों को भी मोक्ष मिल गया लेकिन जीते जी, जी जो अपूर्व जो भगवत भाव है भगवत प्रेम है भक्ति का रस है उसका आस्वादन करने का सौभाग्य इन असुरों को नहीं मिला और महाराज जी भक्त तो मुक्ति की स्पृहा ही नहीं करते हैं उन्हें जो भगवत सेवा में भगवान नाम जप में भगवान के मंगल में स्वरूप के ध्यान में भगवान के न, न, अष्टयाम सेवा में भगवान के पवित्र चरित्रों के श्रवण में जो उसे रस आता है उस रस के आगे उसे कैवल्य का सुख भी फीका दिखाई पड़ता है इसलिए महाराज भक्त सर्वोपरि है भक्त सबसे श्रेष्ठ है अब तो महाराज जी बड़ा अद्भुत अवसर आ गया उस समय देवताओं ने आकर के भगवान का स्तवन किया हाँ हाँ हाँ। अथ ब्रह्मा दया देवा मुनीन्द्री रमदादि शौरी हो परिप्राप्ता स्तवम चक्रु प्रणत सबने प्रणाम किया है देवताओं ने और भगवान की स्तुति करने लगे हैं गर्ग संहिता का श्लोक तो हम कहेंगे ही भागवत जी का श्लोक और गर्ग गर्भसंहिता का यह श्लोक दोनों का भाव मिलता जुलता है वहां भी कहते हैं तवाम शरण प्रपन्ना यहाँ भी कह रहे हैं परात्परम शरण गता भाव एक ही है बहुत प्रसिद्ध है गर्भस्तुति का यह श्लोक सत्य व्रत सत्य परी सत्यम सत्य व्रत सत्यम स्य सत्यव्रत सत्य परी सत्यम सत्यपरम त्रि सत्यम सत्य योनि च च सत्ये सत्ये नि चोनि निहत सत्यात्मकं सत्यामृतस्य नेतस्यमक प्रपन्ना सदत्मकवाम प्रपन्ना प्रपन्नो समक रण प्रपन्ना सद्यात्मक रण सदत्मक प्रपन्ना सदक हे सत्या श्रीकृष्ण हम सब देवता आपकी शरण में देवाऊचु यज्ञागरा दिशु भवेशुपरम हेतुस्वीद विचरती गुणाश्रिएण नई तद महदिन्द्रिय देव संघास तस्म नमोग्निम विस्तृत विस्फुंगा नैवि प्रभुर बलिना बलिया शतनो विषयको तद ब्रह्म पूर्णमृत परम प्रशात शुद्ध हम सब देवता आपकी शरण में श्री मद भागवत के गर्भस्तुति में भी देवता कह रहे हैं मत्स्या वही भाव यहाँ भी है मत्स्यास्व कच्छप वराह सिंह हंस राजन्य राज्युधे सुकृतावतारे भगवन आपने सब अवतार ग्रहण किए आप अवतारों के अवतारी हैं यह बात वहां भी कही गई और यहाँ भी गर्ग संहिता में कही गई इसलिए हमारे सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में सर्वेशा अवताराणाम अवतारी यदुत्तम सर्वेशा अवताराणाम अवतारी रघुत्तम इस प्रकार का सिद्धांत स्वीकार किया गया है बोलो भक्तवत्सल भगवान यहां गर्ग संगीता की गर्भस्तुति में एक विशेष ठाकुर जी का रस्मय नाम लिया गया राधापति पूर्व तथा कमनीय स्मय मोहन मधुतम चा गोलोक धाम राधा धीषण्युतिमाद राधापति धरणुर्धरणिधुर्यधन दधा राधापति धरणिधुर्यधन दधा दे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं जय जयकार करते भय देवता महाराज जी सब अपने अपने लोगों को चले गए हैं भगवान के अवतार का समय आया है आकाश निर्मल हो गया है हे निमिराज हे बहुलाश राजा जनक दसों दिशाएं निर्मल हो गई हैं आकाश निर्मल हो गया बादल हट गए हैं छट गए हैं तारों से आकाश जगमगाने लग गया नदियों में स्वच्छ जल प्रवाहित होने लग गया समुद्र गंभीर गर्जना कर रहे हैं वे भी प्रसन्न हो गए हैं सरोवर निर्मल हो गए हैं और महाराजी सहस्रदल कमल और शतदल कमल अर्धरात्रि के समय खिल गए हैं रात्रि के समय कमल नहीं खिलते पर बाबा कमल खिल गए क्यों ये कमल नहीं खिले हैं प्रकृति के अधीश्वर श्री कृष्ण आए हैं कमल का खिलना माने प्रकृति खिलखिला उठी है हंस रही है आज हमारे प्रीतम आए हैं हा हा हा ये कमल नहीं खिले हैं भक्तों के हृदय कमल विकसित हुए हैं इतने भक्तों के हृदय कमल विकसित हो गए तो ये कमल भी विकसित हो गए दूसरा भाव तीसरा भाव कमल बनने विचार किया कि भगवान कमल पुष्प हाथ में लेकर प्रकट होंगे किसी समाज का कोई व्यक्ति बड़ी जगह पहुंच जाए तो उस पूरे समाज की छाती फूल जाती है अरे क्या कहना हमारा आदमी वहां पहुंच गया तो कमल को भगवान ने अपने करकमल में ले लिया भगवान ने हमें अंगीकार कर लिया इस प्रसन्नता में कमल खिल गए अथवा कमलों ने विचार किया कि ठाकुर जी तो अनुपमेय हैं किंतु फिर भी संत लोग उनकी उपमा कमल से देंगे नमः पंकज नाभाय नमह पंकज मालिने नमः पंकज नमस्ते नम पंक तो कमल कई समूह हैं चरण कमल अधर कमल कर कमल नेत्र कमल मुख कमल हैं आ क्या कहना कमल कमल हैं इस प्रसन्नता में कमल खिल गए अथवा लक्ष्मी जी कमला लिया है कमल में बैठी रहती हैं तो लक्ष्मी जी कमल बन में विश्राम कर रही थी ठाकुर जी ने कहा नंदोत्सव की कमान तो तुमको संभालनी है स्रैयत इंदिरा सस्व लक्ष्मी को ब्रज में जाकर डेरा डालना है ब्रिजवासियों के घरों में तो कमल एक एक कमल कोश से लक्ष्मी प्रकट होकर ब्रज में जा रही है आयत इंदिरा अथवा ऐसा समझें कि यद्यपि कमल सूर्योदय की किरण को देखकर विकसित होते हैं ये चंद्रमा एक नहीं दो नहीं सौ चंद्रमा भी उदित हो जाए तो भी कमल नहीं खिलेगा और फिर यह तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा है और वो भी अर्धरात्रि में उत्पन्न होने वाला चंद्रमा है पर आज हमारे खानदान में ठाकुर जी आ रहे हैं चंद्र वंश में प्रकट हो रहे हैं चंद्रमा की प्रसन्नता इतनी बढ़ गई इतना आह्लाद बढ़ गया कि भले ही वह कृष्ण पक्ष अष्टमी का चंद्रमा था पर उस प्रसन्नता में उसकी कांति इतनी बढ़ गई कि कमल बन को सूर्योदय का भ्रम हो गया इसलिए कमल खिल बड़ी सुंदर शोभा हो रही है सहस्रदल पद्मी शमाचो महाराज जी संगीत गाने का काम कौन कर रहा है भौरे राग रागनियों में संगीत गा रहे हैं पक्षी आलाप भर रहे हैं शीतलमंद सुगंधित वायु बह रही है महाराज जनपदों की शोभा अपने आप बढ़ गई है ग्रामों की शोभा बढ़ गई है मंगल के दृश्य प्रकट होने लग गए शुभ शकुन प्रकट होने लग गए देवता ब्राह्मण गायें महाराज गायों के लिए लिखा है कि गायें बहुत प्रसन्न होंगी गई गावो बभूबू सुख समृता गायें अत्यंत प्रसन्न हो गई हमारे ग्वारिया गोपाल पधार रहे हैं इसलिए गौ माताएं अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं आकाश में देवता बाजे बजा रहे हैं जय जय कार्य की ध्वनि कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं विद्याधर गंधर्व गा रहे हैं सिद्ध किन्नर चारण स्तुति कर रहे हैं मुनि स्तुति कर रहे हैं और देवांगनाएं कल्प वृक्ष के पुष्पों की अनवरत वर्षा आकाश से कर रही हैं बड़ी सुंदर ठाकुर जी की शोभा हो रही है महाराज और महाराज जी मेघ भी गरज रहे हैं ऐसे मानो वे पखावज का ताल दे रहे हो स्वर ताल में गज रहे मेघ भी ऐसी सुंदर शोभा हो रही है श्रीमद भागवत में अष्टमी तिथि को जन्म हुआ यह नहीं लिखा है भागवत में नहीं लिखा यहां लिखा है कितने बजे जन्म हुआ यह नहीं लिखा है पर यहां लिखा है कर्णे लिखा है मुमुचूर देव मुख्या घना जले बाद भाद्रे बुधे कृष्ण पक्षे धात्रे हर्षणे वृषे कर्णेष्टम्याम अर्धरात्रे नक्षत्रेश महोदय पूरी कुंडली दी है गर्गाचार्य जी महाराज तो उसके पंडित है ना इसलिए पूरी कुंडली उन्होंने दी है भादों का महीना कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग ब्रष लग्न अष्टमी तिथि आधी रात्रि के समय जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ उसी समय देवकी रूपी पूर्व दिशा में श्री कृष्ण चंद्र का उदय हो गया कुल बाल कृष्ण लाल वहां चंद्रमा के उदय का वर्णन है और यहाँ अरण्य से जैसे अग्नि प्रकट होती है, अग्नि तो उसमें पहले से विद्यमान है न होती तो आई कहा से ठाकुर जी तो पहले से विद्यमान है भगवान काल में लीला प्रकट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है तमुतम बालकमुज क्षण चतुर्भुजम संखा श्रीवत्स लक्ष्म आहा दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप है उन भगवान का दर्शन करके बसुदेवदेव की आनंद से विवल हो गए हैं बसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है एको एक यकृति गुणरनेकसी हर्ता जनक उतास पालक निर्लिप्त इवाद्य देव वर्ण तस्म श्री भुवन पते न मामभ्यम महाराजी देवकी ने भी स्तुति की है और श्री ठाकुर जी ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास उनको बताया है और कहा कि तुम हमको तथा यदतनेरात्परो नीतात्मा प्रापय नंद मंदिर अतो न भूयादय्र समादाय सुखी भविष्य तुम नंद बाबा के महल में हमको पहुंचा दो और कंस से अब डरने की जरूरत नहीं है नंद बाबा क्या एक कन्या है कन्या को ले आओ ये ठाकुर जी ने आज्ञा दी है उसमें मैया देव की कहना चाहती है पर संकोच कर रही है क्यों संकोच अपने लालाते संकोच लाला, लाला बनके आमे तब ना चार चार भुजा वाले हैं डर रही है मैया ये साक्षात नारायण है पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी मैया माता तुम कुछ कहना चाहती हो फिर संकोच क्यों कर रही हो? मैं पुत्र हूं आप माँ हैं संकोच क्यों कर रही हो तो श्री देवकी जी ने सकुचाते हुए कहा प्रभो मेरी इच्छा है कि मैं आपको दूध पिलाऊं। मैया की तो ये इच्छा होगी ठाकुर जी हमें भूकू बड़ी जोर की लग रही है पिवाए जल्दी दूध मैया बोली दूध पीवे लायक बनो इस स्वरूप को कौन दूध पिलाएगा हमारो मुरलीवारो बारो श्याम हमारो मुरलीवारो बार मुरलीवारो बारो मुरलीवारो मुरली बारो श्या मुरली वनमान चंद्रिका बिन मुरली वनमान चंद्रिका नहीं पहि पहचानतना नहीं पहि पहचानतना भावे है नागरीदास जी को पद नागरिदास द्वारिका मथुरा नागरिदास द्वारिका मथुरा नागरिदास द्वारिका मथुरा कछू नही का इन सौ कछु नहीं का रलीबा दृश्यम्य भूतवात्र तदूया पश्य गोद में छोटे से लाला के रूप में प्रकट हो गए तुरंत जैसे नट छणवण में भेष बदल दे ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी छोटे से लाला हो गए नार लटक रहे हैं मुट्ठी बांध कैसे कर रहे हैं चरण उछाल रहे हैं न हंस रहे हैं न रो रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं हाँ। मैया इतनी व्याकुल हो गई इतना छोटो सुकुमार लाला रोम रोम से कोमलता माधुर्य बरस रहा अति सुकोमल लाला को कु में अपने अंक में उठाए के स्तन पान कैसे कराऊं संकोच आएगा इतने सुकोमल है हमारे लाल जी मैया ने अपनो दक्षिण पयोधर को अग्रभाग लाल जी के लाल लाल अधरन के मध्य विराजमान कियो हमारे लाला इतने सुकोमल हैं कि मैया के, के दक्षिण पयोधर के अग्र भाग के भार को भी सह नहीं सके लाला पे ज्यादा जोर पड़ गयो लाला तीन जगह टेढ़ो है अकाऊ पे ज्यादा वजन धर दो तो टेढ़ो तो पर ही जाएगा और ये टेढ़ बड़ी सुख प्रदाय टेढ़ है हमारी श्री मीरा जी जी कह रही हैं चित चढ़ी वह सावरी चित चढ़ी वह सावरी सारूरती उर्च आन अड़ी अड़ गई भीतर आली मेरे नापान ये टेढ़े हैं इसलिए जल्दी घुसते नहीं और घुस जाते हैं तो महाराज ये कब्जा करने वाले ठाकुर हैं अपने तो अपने है ही हैं दूसरों पर बहुत जल्दी कब्जा करते महाराज ऐसा कब्जा करने वाला दूसरा ठाकुर नहीं बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्रीरा यही हमारे यहां ठाकुर जी की त्रिभंगी को ललित त्रिभंगी कहा जाता है ललित यही लालित है क्या है? इसी टेढ़ में रस है ठाकुर जी को सूरूप में पधरा करके पहुंचाया गया है योग माया के प्रभाव से सब सैनिक सो गए हैं आकाश में मेघ गर्ज रहे हैं वर्षा हो रही है और उस समय दाऊजी के मन में बड़ा वात्सल्य जगा है शेष रूप धारण करके छत्र बन करके चल रहे हैं छाया करते हुए छोटे से लालजी हैं कम बूंदनते भीज जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा तकलीफ हो जाएगी इसलिए बड़े लाड़ प्यार से ऊपर से छाया करते हुए चल रहे हैं यमुना जी व्याकुल हैं ये श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी आज वे चरण स्पर्श के लिए व्याकुल हो रही हैं महाराज बसुदेव जी के यहां तक जमुना जी का जला गया बस्देव जी चिल्लाए कोई लो कोई लो लोज के गांव का नाम पड़ गया कोई लो गोकुल के पास पल्ली पार है गोकुल कोई लो को अग्रहण में सुतम वसुदेव युवाच है ऐसा बल्लभ दिग्विजय में आया मेरे कोई पुत्र को लियो श्री बल्लभ विजय में ये वाक्य है ब्रज के सभी गांव ठाकुर जी की किसी न किसी लीला से संबद्ध हैं श्री गंगा जी का अपरमित महात्म्य है गंगा जी ने भगवान के बाम ब्रह्मा जी ने भगवान बामन के बाम चरण को धोया है दक्षिण चरण तो यहाँ है बाम चरण ब्रह्म लोग पहुंच गया है बाम पादुष्ठ को धोया है वे ही श्री गंगा जी के रूप में प्रकट भई हैं रस की बात कह रहे हैं दूसरी कोई दूसरा अन्य था भाव मत लेना बामन भगवान के पहले चरण धोलिए पूरे बढ़िया से रगड़ रगड़ के बली ने धुले धुलाए चरण गए बामे भी दो ही चरण नहीं गए एक चरण गया बाया चरण गया अब उसे ब्रह्मा जी ने धोया वो गंगा जी हो गई और यहाँ तो ठाकुर जी के चरण बिल्कुल अमनिया काऊ ने नहीं धोए वसुदेव की तो धोने से रहे पहले पहले यमुना जी ने धोए हैं और दो चरण धोए हैं दोनों चरण श्री यमुना जी ने प्रक्षालित किए हैं आज यमुना जी का सौभाग्य गंगा जी से भी कई गुना अधिक बढ़ गया गंगा जी ने बाम पादंगुष्ठ धोया है और यहाँ यमुना जी ने दोनों चरण पूरे पूरे चरण धोए हैं और मार्गम ददस इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा है अतोस्तु तब लालना सुरधुनी परम संगमा तवै भुवि नतु न तो कदाप में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ये बात वर्णन किया है कि हे यमुना जी आपका महात्म्य ऐसा है जब तक आपने गंगा जी पर कृपा नहीं की जब तक गंगा से आपका मिलन नहीं हुआ गंगा की पुराणों में भले ही बहुत अधिक महिमा हो पर श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं हे यमुना जी जब आपने गंगा जी पर कृपा कर दी तब हम जब जब आपका मिलन गंगा जी में हो गया तब हम पुष्टि मार्गों के लिए गंगा जी अत्यंत आदरणीय हो गई जब तक आपने कृपा नहीं की तब तक गंगा हमारे लिए नहीं आ रही लेकिन आपके मिलन के बाद गंगा हमारे लिए और अधिक आदरणीय हो गई बोलो श्री यमुना महारानी की जय जय श्री राधे इधर महाराज वहां नंद ब्रजम समेत्यासु प्रसुत्तम सर्वतः परम शिशुम यशोदा सैने निधायासुदृशताम लाल जी को वहाँ पौढ़ा करके कन्या को लेके चले आए हैं कथा आप सबको मालूम है कन्या ने आकर रोना आरंभ किया कंस की नींद उड़ गई कन्या को पटकने का विचार किया अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर कहा कंस तेरे मारने वाले ने अवतार ले लिया क्यों वस्तु देवकी को सता है बस्तेव देवकी को उसने खोल दिया चरणों में पढ़कर के क्षमा मांग ली पापो हम पाप करमा हम खलो पुत्र मुझे मेरे अपराध को क्षमा करो बसदेव जी ने क्षमा कर दिया और कंस ने अपने असुरों को बुला करके पूछा कब हमें क्या करना चाहिए दैत्यो ने कहा महाराज गो विप्र साधु श्रुतयो देवा धर्मा दया परे विष्णोश्च तनवो ये नासे दैत्यवलम स्मृतम बहुत ऊंची बात है गाय ब्राह्मण साधु और वेद की ऋचाए देवता यही भगवान का शरीर है इनके नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाएगा असुरों का बल बढ़ जाएगा उनमें सबसे पहले गाय का नाम लिया गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ गाय और ब्राह्मण गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ गाय के नष्ट होने से साधु नष्ट हुआ और गाय के नष्ट होने से वैदिक श्रुतियाँ नष्ट हुई और गाय के नष्ट होने से देवता नष्ट हुए गाय के नष्ट होने से धर्म आदि सब कुछ नष्ट हो गया इसी प्रकार गाय के सुरक्षित होने से ब्राह्मण सुरक्षित होंगे गाय के सुरक्षित होने से वेद सुरक्षित होंगे गाय के सुरक्षित होने से साधुता सुरक्षित होगी गाय के सुरक्षित होने से धर्मादि सुरक्षित होंगे और गाय के सुरक्षित होने से संपूर्ण ब्रह्मांड सुरक्षित होगा ऐसा भाव यहां देव वर्णन मिलता है निश्चित कर लिया कि तुम चिंता मत करो तुम्हारे शत्रु को हम समाप्त कर देंगे इधर महाराज जी ठाकुर जी के मंगल उत्सव की धूमधाम मची है समय तो हो रहा है लेकिन फिर भी हम संक्षेप में कह दें हमारे ब्रजमे नंदालय में ठाकुर जी प्रकट भये हैं ऐसा एक चरित्र है श्री नंद बाबा गौ ब्राह्मण के बड़े उपासक हैं नित्य ब्रह्म वेला में यमुना में स्नान करके अपनो नित्य कृत्य करके अपने महल में आए जाए पर आज कछु बाबा को विलंब है बाबा रोज तो तीन बजे ही गोता लगाते लगा, लगा लेते आज बजे लगाया गोता और बाबा जब लौट के आए जमुना जीते तो बाबा ने कहा देखो ब्रजवासी ब्राह्मण अपने ऊंचे ऊंचे ओटान पे चौतरान चो, पे बैठ गए बड़े बड़े गड़ुआ में जल भर के प्रभाती कर रहे बाबा ने कहा आज को दिवस बड़ो शुभ दिवस है आज इतेक ब्रजवासी विपरन के दर्शन है रहे हैं बाबा ने भूमि पे लोट के करी। ये है ब्राह्मण भक्ति बाबा की ब्राह्मणन को हृदय भरायो है बाबा इतेक बड़ो बूढ़ो इतनो धर्मात्मा ब्राह्मणन को कितनों आदर करे बताओ हम तो अभी स्नान नहीं कर पाए प्रभाती करो बाबा स्नान करके जा रो अपने महल में ब्राह्मणन के मुखनते सहसा आशीर्वाद निक्सो बाबा पुत्रवान भवो बाबा बोले हे ब्राह्मण आशीर्वाद तो खूब दियो पर आपने सोच विचार के नहीं दियो अब हमारे पुत्र है की अवस्था है का देखो बाबा जो सोच विचार के आशीर्वाद दिया जाए ना वाक्य पूर्ण में संदेह हुए पर जो आत्माते सहज ही प्रकट हो जाए वो तो अंतर्यामी को आशीर्वाद होए ये भगवान की इच्छा है तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म हुए बाबा प्रसन्न है के चले गए हैं और सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण महर्षि शांडल्य के निकट पधारे हैं बोले तो आप हम सब ब्राह्मणन की प्रतिष्ठा हो गौरव हो आचार्य हो ब्रजवासन के कुल हो। तो, आप बताओ हमारे जजमान के कैसे लाला हो श्री जी के नेत्र भराए हैं इतक ब्रजवासी ब्राह्मण जब चाह रहे हैं कि हमारो बाबा नंद पुत्रवान है जाए तो पुत्रवान तो होना ही पड़ेगा बाबा को पर एक बात हैसी ब्राह्मणो तो अनुष्ठान करनो पड़े अनुष्ठान तो हम को तैयार हैं पर अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे तो उनकी छान घोट की ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे तब लाला हाँ ठीक है बाबा तो महा मना है कोई कंजूस थोड़े हैं बाबा बाबा ने टनों बादाम काजू पिस्ता मुनक्का छुहाड़ा और महाराज घी दूध के तो कुंड भर दिए खूब रबड़ी खाओ नहीं रबड़ी के कुंड में गोता लगाओ खूब चाय भले ही चका चकाचक सब व्यवस्था बाबा ने कर दी बढ़िया महाराज सुंदर सबरी व्यवस्था बनाई दी है बाबा ने और 18 करोड़ आहुतियां होंगी गोपाल मंत्र से श्री गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया है और 18 करोड़ आहुति तो आप विचार कीजिए दशांश आहुति होती, होती है तो महाराज जी बताइए कितना मंत्र का जप हुआ होगा हम तो संख्या भूल जाते बार बार पंडित श्री गंगा जी ने संख्या लिखी है कितना हुआ भाई कोई गणित पढ़ाओ तो बताओ 180 करोड़ 180 करोड़ एक करोड़ गोपाल मंत्र का जप हुआ है और 18 करोड़ आहुति हुई हैं और आहुति की पूर्णाहुति पौष बदी अष्टमी को भई है यह तिथि भी लिखी है पौष बदी अष्टमी को भई है यज्ञ की अनुष्ठान की वाई समय आकाशों एक दिव्य प्रकाश अवतरित भयो है प्रकाश पुंज को देख के सबरे ब्रजवासी विप्रन के नेत्र चका चौद भर गए हैं सांडिल्य आदि ऋषि ने अपने नेत्र दर्शन किया है धीरे धीरे प्रकाश पुंज नीचे आयो है और शीतल भयो है अब वाप प्रकाश पुंज के मध्य में छोटे से बालकृष्ण प्रभु छमछम कर रहे हैं हाथ में मुरली है मयूर पुछ है ऐसे लाल जी को देख के बाबा को हृदय वात्सल्य सो भर गयो है मैया के हृदय में वात्सल्य सिंधु हिलोरें लेवे लग गयो है बाबा के मनोरथ भय ऐसो ही लाला होना चाहिए मैया के मनोरथ भयो ऐसा ही लाला होना चाहिए और भाई भावा वेश में बाबा तो एकदम भाव समाधि में चले गए और सबके देखते देखते वो प्रकाश पुंज बाबा के श्रीअंग में समाहित भयो और बाबा के श्री प्रकट है मैया में समाहित है यशोदा के गर्भ में पधारे यशोदा में दिव्य लक्षण प्रकट है गए हैं आकाश से देवता पुष्पन की वर्षा कर रहे हैं सचि इंद्राणी मैया के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं नित्य गोलोक बिहारी रसिक शेखर श्री कृष्ण गर्भ में विराजमान है मैया जहां चरण पधराती है भूदेवी कमल प्रकट कर देती है मैया कमल पुष्प पर चरण रख के चलती है वैसे हो तो ऐसो के मैया बावान के लक्षण बालकन में आवे पर यहाँ उल्टो है गयो लाला के लक्षण मैया में आए गए मैया चुराए के मखन खाए गोपी देख लें तो शर्म जाए झूठ बोलवे लग जाए गोपी बोले मैया माखन चुराएवे बारो लाला होए झूठ बोलवे बारो लाला हो गो मैया दुबक के माटी खाए ले माटी खाएवे बारो लाला हो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है अब जब प्रसव को समय आयो है तो बड़ी बुढ़ी दाइय बुलाए परीक्षण के लिए दाई ने कही गर्भ में तो एक नहीं दो है एक नहीं है गर्भ में दो है सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कहा तो एक मुश्किल था दो कैसे गर्भ में आ गए बड़ा ज्ञान होता उनको हम अपने मन से नहीं कह रहे महाभारत के हरिवंश के खिलभाग में जहां भगवान का चरित्र वहां लिखा है नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्य तो गर्भ में एक साथ दो हैं एक लाला है एक लाली है लाला कौन है बोले लाला गोविंद हैं लाली योग माया है ठाकुर जी यशोदा क्यों गर्भ में आए बोले फिर वसुदेव जी जो लेके आए उनको कहा भयो महाराज आचार्य समाधान कर रहे हैं वसुदेव समानी तो वासुदेव खिलात्मी लीनो नंद सुते राजन घने सौ दामीय था जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती है ऐसे ही जी जो लाला लेके आए वो नंदन नंद नंद नंद नंद नंद कर कर इस कल्पना की जरूरत क्या पड़ी आवश्यकता क्या पड़ी हमारे ब्रज के रसिक प्रेमी वो ये कभी स्वीकार नहीं करते ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए ठाकुर जी व्रज छोड़ के चले जाएंगे तो ब्रज में रहेगा हम फिर काय कु परे भय वृंदावन पर हमारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर एक पग जाते नहीं है मुरली मनोहर श्री कृष्ण नंदालय में प्रकट होते हैं आज भी ब्रज में लीला कर रहे हैं और वस्तेव में चतुर्भुज भगवान प्रकट होते हैं और असुर संघार के लिए यहां आते हैं और लीला देखो कलश भी प्रमाणित कर रहा है असुर संहार के लिए आते हैं ऐसे ही लुढ़का देते हैं असुरो को ठाकुर जी हैं। तो असुर असुरहार के लिए श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं और हमारे श्री मुरली मनोहर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण वे तो केवल मधुराती मधुर रसमई लीलाओं का विस्तार करके प्रेमियों को रसास्वादन कराते हैं अपनी लीलाओं का आज भी ठाकुर जी की लीलाएं ब्रज में हो रही हैं एक मुस्लिम भक्त हुए नजरुल कलकत्ता के हम पहले कभी जाते थे तो वहां के बंगाली लोग सुनाते थे अब तो हमको भूल भाल गए वो पद पहले कुछ पंक्तियां याद थी नजरुल मुस्लिम भक्त भगवान का साक्षात दर्शन हुआ उसको नजरुल कहते हैं आजो जाहार कदम तले बेणू बाजे सांझ सकाले आजो जाहार कदम तले वेणु बाजे सांझ सकाले जे था नित्य लीला करे आमार मदन मोहन जेथा नित्य लीला करे अमार मदन मोह आज भी जहा कदम वृक्ष के नीचे सायं प्राता बांसुरी सुनाई पड़ती है आज भी जहा रास हो रहा है गोठेर राखाल बोले धेरे को वृंदावन कहा है वृंदावन कहा है ग्वार गोपाल जहां आज भी जेथा नित्य लीला कोरे अमार मदन मोहन आज भी हमारे मदन मोहन वहां नित्य लीला करते हैं तो श्री ठाकुर जी का नित्य लीला विहार स्थल शिव वृंदावन है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अष्टमी तिथि के ब्रह्म वेला माने सप्तमी की रात्रि समझो अष्टमी का ब्रह्म मुहूर्त समझिए बाबा और मैया को स्वप्न में बालकृष्ण के दर्शन बह बा स्नान करके जमुना जी में घर में आए अपने की सेवा कर रहे अब ध्यान में आज ठाकुर नारायण भगवान नहीं है बार बार लाल जी ध्यान में आ रहे हैं बाबा के नेत्र स्व सुधार बह रही है मैया ने कही कहो मेहर कहा बात है आज सेवा पूजा करते करते बड़े बेहवल है रहे हो अरे महर कहा बताऊं? आज मैंने ब्रह्म वेला में ऐसा स्वप्न देखो है बार बार मैं व्याकुल है जाऊं ऐसा लाला हमारे यहाँ आवेगो का मैया के नेत्र सजल हो गए हमने ऐसो ही लाला आपकी अंक में कल्लोल करते भयो देखो अपने लाल लाल अंगुरीन आपकी दाढ़ी पकड़ रहे हो ऐसो लाला देखो दोनों महर्षि जी आए हैं दोनों दुवन ने चरणन में प्रणाम कियो महाराज ऐसा स्वप्न देखो आप कछु को फलादेश करो वो तो आई इसीलिए थे पत्रा खोला अरे बोले बाबा बारह घंटे आज रात्रि को बारह बजे तक स्वप्न का फलादेश सत्य होना चाहिए ऐसा ही लाला आवेगो इसलिए भैया नंदोत्सव की तैयारी पहली कर ली गई दूध दही के माट भर भर के रख लिए गए केसर घोट के तैयार कर ली गई और महाराज फूल पता का बंधन बार सब सजा दिए गए नगाड़े वालों ने नगाड़े ढोल कस लिए और महाराज बीणा वारे बीणा लिए हैं मुरली वाले मुरली लिए हैं पखावज वारे पखावज लिए हैं और पूरा दिन भर तैयारी में गया जैसी सूर्यास्तुआ योग माया के प्रभाव से महाराज नगाड़ा बजाई वारे नगाड़ा पे माथों धरके सो रहे हैं पखावज वारे पखावज को अंक में धरके सो रहे हैं ताला वाले तबला पे मुंडी धरके सो रहे हैं हैं सब बाजे वारे बाजे पे अपना मूड धरके सो रहे हैं और जैसे ही आज अष्टमी की रात्रि अर्थात नौमी की ब्रह्म वेला में जो नंदोत्सव की तिथि है श्री नंद बाबा की बहन सुनंदा जी ने बाल कृष्ण के दर्शन किए हैं हा हा क्या कहना व्याकुल जैसे सूतिकागार में गई है यशोदा जी तो सैन कर रही हैं और नीलमणि लाला की नील कांति सो पूरा सूतिकागार जगमगाए रहे है देख के आनंदित है गई अरे भावी जग तो सही देख लाला है गयो तू सोई रही है और कहूं भजन कर वेपुर ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं संदेह है यहाँ तो सोते सोते ब्रजवासिन को कृष्ण की प्राप्ति है गई ये है हमारी ब्रजभूमि ब्रजसम और को नहीं नाम ब्रज सम बात सुधारी कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने अरुश्री कुंज बिहारी राख्यो अपने वृंदावन में ये ठा रूप गुजारी हमारी सब ही बात सुधारी आत्यंत आनंदित तो भाई है यशोदा जी ऊंची अटारी पे चढ़के के मैया ने का सुनंदा बुआ ने कांसे की थारी बजाए के मंगल ध्वनि करिए पूरे ब्रज में बिजली के समान खबर फैल गई है सब तो पहले तैयार है अब नगाड़े बजू थे ढोल रही है संपूर्ण में, देवता नगाड़े बजाए रहे हैं पुष्पन की वर्षा कर रहे हैं, दिव्य शोभा हो रही है बड़ी दिव्य शोभा हो रही है पूरे ब्रज के ब्रजवासी आ वीणा नेदुर मृरंग से जग गुरुद्वारिता गायक गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं महाराज जी चंदन का छिड़का हुआ है गुलाब जल का छिड़का हुआ है और महाराजी जी गाय नाच रही है ठाकुर जी को उत्सव में गावा सुवर्ण श्रृंग हेम माला सल सदला घंटा मंजीर झंकारा रक्त पीतपुच्छा सवत्साह तरुणीकर चिन्हित हरिद्रा कुंकमयुक्ता चित्र धातु विचित्रिता बही पुच्छल धर्म धुरंधरा इतस्त तो विरेजु श्री नंद द्वारि मनोहरा ब्रसभ ढाक रहे रहे हैं बछड़ा बछिया उछल रहे हैं गौ उछल रही है उनके सोने के आभूषण बज रहे हैं बड़ी सुंदर शोभा हो रही है गोवत सहू महाराज महाराज मंजीर के के लिए लिखो बाबा बछड़ा छलांग भर रहे हैं। गोप गोपी सामने आते उनको रास्ता नहीं बदलते छलांग के उधर कूद जाते हैं बछड़े ऐसी बछड़ा बच्छ भर रहे हैं सुंदर शोभा हो रही है और नंद बाबा उपनंद ब्रसभान नौ नंद और छानु लिखा है गर्ग गर्ता में नंदा नवोपन तथा छान पायन सब आए हैं पीरे पीरे अंगरखा पहन रखे हैं बड़ी सुंदर पगड़ी बांध रखी है बनमाला विभूषित हैं बंसी धरा बांसुरी है छड़ी है और सुंदर उनकी शोभा है सब मोर पंख के मुकुट बनाए हुए हैं और महाराज बड़े बड़े दही दूध माखन के भाण लेके आ रहे हैं ब्रजवासी यस्ति वृद्धा यस्ति हस्ता ये उमर लेके बड़े बड़े माट लेके आ रहे हैं सरस्परम प्रेम विह्वल भाव स्वि आनंदाश्रु सकुला जाते पुत्रोत्सवे नंदा स्वा नाशुरा कुणा पूजया मास्ता जीविधान गोपो ने कहा हे ब्रजेश्वर नंद बाबा आपके लाला लालाई है बधाई, है बधाई है, भाई बधाई है है आज हम कृतार्थ हैं बाबा ने ब्राह्मण को बुलाया है ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन कियो है ओम मा स्वस्ती न इंद्रो वे दस स्वस्ती ना पू में। नांदी गयो है और महाराज ब्रजवासी विप्रन को खूब दान दियो है गोपियां आशीष दे रही हैं साधु साधु शो देते दिष्टया दिष्टया ब्रजेश्वरी धनिया धन्या परा कुमित सु धन्य है धन्य है धन्य है आपने लाला को जन्म दियो है और महाराज श्री रोहिणी जी घर की सारी व्यवस्था संभाल रही हैं, महाराज जी लिखा है तुरंत हम पूर्ण करेंगे श्री राधा कृष्ण सुंदर उत्सव मनाएंगे दही क्षीर के भांड वहां विराजमान हैं और महाराज जी वृद्धाश्य स्थूल देहा पेतुरहा कृतम पर बड़े बुढ़े बुढ़े मोटे मोटे पेट के एक दूसरे ग्वार पद है के गिर रहे माखन चिकनो होगा ना पूरा आंगन सब लद्द पद है के गिर रहे हैं। और सब हंस रहे हैं सूत पौराणिक मागदीजन जय जय कार कर रहे हैं और नंद बाबा ने एक एक ब्राह्मण को एक एक हजार गाय दी, हर ब्राह्मण को एक हजार गाय यहाँ लिखा है कितनी गयान को दान किया दान बाबा ने किया इतना महाराज महाराज नंदोत्सव देखवे भोले बाबा आए उनने नंदीश्वर की पूछ पकड़ ली नहीं है कहीं नादिया गैयान के झुंड में न चले हो जाए काउ बाबा आवेश में है काउ ब्रजवासी ब्राह्मण को नंदीश्वर को गैया मान के दान कर दियो तो हम तो बिना वाहन के है जाएंगे बाबा ने इतना गजदान कियो है पार्वती को संकोच है गयो है कहू हमारे गणेश को हस्ती सावक मान के काहु ब्रजवासी ब्राह्मण को न दे दें या पार्वती ने गणेश जी को छाती से लगाए रखे हो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है महाराज सब लोग ये विशेष वर्णन है गर्ग संगीता का एक दो मिनट में उसको हम संपन्न कर रहे हैं कहते अष्ट सिद्धि नवनिधि मूर्तिमति होकर के उत्सव में आई सनत कुमार कपिल सुखदेव जी भी आए नंदोत्सव में ये लिखा है यहाँ सुखदेव जी नंदोत्सव में आई बात लिखी है ब्यास जी आए और हंस दत्त पुलस्ते आदि ऋषि आए ब्रह्मा जी आए हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी आए वेद पाठ करते भय शंकर जी ब्रसभान पर विराजमान होकर के आए रथ पर बैठ के सूर्यनारायण आए एरावत हाथी पर बैठ के नंदोत्सव में इंद्र आए और महाराज जी मृग पर आरूढ़ होकर वायु आए भैंसा पर बैठ के जमराज आए पुष्पक विमान पर बैठ के कुबेर जी आए और महाराज क्षपेश्वर जो है मृगारूढ़ होकर के आए चंद्रमा मृग पर आरूढ़ होकर के आए अग्नि बकरे पर आरूढ़ होकर के आए वरुण मकर पर स्थित होकर के आए कार्त के मयूर पर बैठकर आए और भगवती सरस्वती हंस पर बैठकर कर लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर कर आये दुर्गा जी सिंह पर बैठकर के आई नंदोत्सव में और पृथ्वी माता गोपी बनकर के आई धरती माता गोपी बन के आई उत्सव में और दौला विमान में बैठ के सोडश मातृका आई है ष्ठी देवी आई है और महाराज मंगल बानरा मंगल ग्रह बानर पर आरूढ़ होकर के आया है बुध भी आए हैं बृहस्पति आए हैं शुक्र आए हैं शनि आए हैं राहु केतु भी आए हैं नवग्रह भी महाराज सब आए हैं शनि भी आए हैं सब आए ठाकुर जी के उत्सव में अब तो ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य बरसा नंदाल कुंडल पयो पयोधर शोहा जाय के आशीष दे रही ता आशीष प्रेम जाना चिरंपाही दीवाल के यशोदा तेरों चिर जीव आशीष दे रही है अब हम राधा कृष्ण जी से निवेदन करते हैं वे अपनी पद्धति से सुंदर सब लोग शांत भाव से बैठेंगे हमारे राधा कृष्ण जी भी उत्सव मूर्ति है आइए पधारिए। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की श्री ठाकुर जी का सुख हम सब लोग लेंगे बाल और गोपीजन बधाई देने को पहुंच रहे हैं सबसे पहले हमारे पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी को गोरस अर्पण करेंगे और फिर हमारे गोलोकधाम वाले महाराज जी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी को गोरस अर्पण करेंगे और यहा आदान प्रदान होने के बाद हम सब लोग धूमधाम के साथ में उत्सव का रसपान करेंगे ओ बाजे, बाजे रे मैया तो रे अंग